हरि सक्ष रामचंद्राय नमः ओम नमः परमहंसास्वादित चरण चरणचिन्मकर श्री राम श्रीराय वागी वदने ल्मी च वक् यदि विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षित श्रीकृष्णा क्यम धाम जगद्धा नम सत् तो प्रहलाद नारद पराशरपुंडी का सांशसुखशौनक दाजुन वशिष्ठ विभीषादी पुण्यागवता कलु्य सिंधुभ्य पति वैष्णवे जो नमो नमः श्री नम श्रीसीता सरंभानंद मध्यमान अस्दाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परां नमो गोभ्यीमती नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः वर संग मंगला मंगलाना चार वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासिण्यापश्य सिद्धा स्वामी सप्तमीर स्त्री सीता गुणग्राह्याण्य हिण शुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर गिरा अर्थ जलवीचित कहत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता पद जिन ही परम प्रिय प्रियन्न मांडवी उर्मिला चार सुवर्ण चारो रतन तुलसी करक प्रणाम बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूहत लो प्रगत सप्तहार बंद पद पर कृपा से रूप हरि महामोह समकू जाचन रवि कर्ण कर प्रणव पवन कुमार खलोन पावक ज्ञान धन जागार बस ही राम सरचास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके सजगवंदन किए नाशे विघ्ने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम Om Namah Shivaya. चार्य भगवान जय जी गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज सदगुरुदेव श्री पहाड़ी महाराज जी जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज स्वामी श्री तुलसीलाशी महाराज की है श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की है सब संतन की है सब भक्तन की है सब विप्रन की है समस्त ब्रजवासी की है राम जे, जे जे श्री चातुर्मासी रामकमोत्सव की जय जय जय श्रीराधे पचपन छप्पन से एक सौ तो पचपन तो हो गया मुझे छप्पन से बालकांड दोहा क्रमांक एक सौ पचपन तक हो चुका है इसके आगे होना हृदय नछु हृदयन कछु फल अनुसंधान भूप विवेक परम सुजाना करम मनवा सुुदेवे ज्ञानी मारे गया नया चल सारी समाला विंध्या चल बन चलो नग पुरी बलो भय नहीं सिल न चवि गाय दिशा सर अमिकार गुरुरा बरा च पर चलो है आत्म होता आवत देखिए चलो बरा चल सूर परीर बचा सूरत जाए भागा बस भूप चढ़े तुम जरा गयू ज हरेपू बोलोरा अति अधिपतिता शुद्धित त्रसित राजा समेत खोजत व्याकुल सरित सगर जल दिन भलू फिर तब् पैने आ अनुमानी गये नगर मन बहुत गलानी मिला जगहानी विश्व मानी गए नसा मेरे देश की ना यह सरकार रही सब चीधा राव सही चल नहीं तू पहचान ना देख सुने भर दीन दिखाए मज्जन पान समेत है पति हर जानित जायु होत विधान तुसी जवतव्यता तैसी मिलयता आपन आई खेता ती राम जे राम जे जे राम। ही बलिनाथ आयस धर सीता श्री राम जय राम जय जैना पानीपुरक श्री राम जय राम जय जैना प्रसन्न होता हूं श्री राम जय समे नाम हमार भिखारियम निर्धन रही सन के आज एक बैठते बैठते सूचना मिली है कि हमारे वृंदावन के श्रीमद भागवत के जो वर्तमान युग के सर्वोपरि कथारस प्रवाहक हैं, परम श्रद्धे पूज्य ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी उनके सुपुत्र आचार्य इंद्रेश जी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं वो भी तो इस समय पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है तो बल्लभ कुल के अपने नियमावली के अनुसार पूरे वर्ष भर के उत्सव बल्लभ कुल में पुरुषोत्तम मास में मनाए जाते हैं राधा वल्लभ जी में भी मनाए जाते हैं राधा वल्लभ जी में भी इसलिए मनाए जाते हैं कि लगभग 126 वर्ष राधा वल्लभ लाल जी कामवन में रहे हैं और कामबन बल्लभकुल का महान तीर्थ है दो दो गद्दिया है बल्लभकुल की तो बल्लभकुल का पर्याप्त प्रभाव उत्सव आदि में रहा है तो राधा बल्लभ जी में भी वर्ष भर के उत्सव हो रहे हैं पूरे साल जो उत्सव होते हैं अन्नकूट दीपावली होली दशहरा सभी उत्सव राधा वल्लभ जी में हो रहे हैं तो ठाकुर श्री गिरधर लाल जी इंद्रेशी के माथे जो विराजमान हैं, उनके भी सभी उत्सव हो रहे हैं इच्छा सबकी रहती कि हम भी सब जगह पहुंचे लेकिन महापुरुषों ने संतों ने आज्ञा कर रखी है इसलिए हमारा जाना पहुंचना संभव नहीं हो पाया तो अभी सूचना आई है कि ठाकुर जी स्वयं ही आ रहे हैं दर्शन देने और दर्शन करने तो उत्सव में उत्सव हो गया ठाकुर जी का जन्मोत्सव तो है ही है और ठाकुर श्री गिरधर लाल जी भी जाएंगे ये है ना पहले से कोई सूचना ना पहले से कोई योजना और ठाकुर श्री गिरधर लाल जी ठाकुर जी के रघुनाथ जी के जन्मोत्सव में कृपा करके पधार रहे हैं बड़े मधुर ठाकुर है आप सबको हमको भी दर्शन का सौभाग्य मिलेगा और इंद्रेश जी आएंगे तो हम कहेंगे जरूर कि एक बधाई आप भी गा दो तो ये आनंद है सहज उत्सव में उत्सव का आनंद है अभी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र चल रहा है वह बड़ा वज्र हृदय को भी पिघला देने वाला चरित्र है विष्णु जी को कैसे बोलावे में डाल रहे हैं और कैसे अकस्मात एक एक दिन एक एक घड़ी गिनते हुए अर्धरात्रि के समय और कैसे उन्होंने सब कुछ त्याग करके प्रस्थान किया आज भी नवद्वीप धाम में जिस घाट से वो गंगा जी में कूदे उस घाट को आज भी निर्दय घाट कहा जाता है क्या कहा जाता है निर्दय घाट शीत का समय ठंड का समय मकर संक्रांति की तिथि खूब भयंकर ठंड घनघोर अंधेरी रात्रि शीत का समय और अर्धरात्रि में गंगा जी में कूदना गंगा जी का पाठ कितना बड़ा है नवद्वीप धाम में आप गए हैं नवद्वीप धाम आप गए हैं दास भी गया है आप भी गए हैं भैया जी अब वहा चैतन लिया करनी पड़ेगी कभी महाप्रभु जी कृपा करके पांच सात दिन का भी कार्यक्रम कोई बनावे तो वैसे नवद्वीप धाम एक दो बार दर्शन हो चुका है लेकिन मन में ऐसा आता है कि कभी ऐसा भगवान योग बनावे कि कम से कम एक सप्ताह नवद्वीप धाम में निवास करें अब वहां भक्त चरित्र पर सत्संग हो और महाप्रभु जी की लीला भी हो जाए क्या कहना कुछ कुछ प्रसंग तो हो ही जाएंगे तो भगवान की इच्छा भगवान का संकल्प होगा योग बनेगा तो हो जाएगा मन में तो विचार उठते रहते हैं अद्भुत है महाप्रभु जी की लीला इस चरित्र का दर्शन करने के बाद लगता है कि न अपने में ज्ञान है न अपने में वैराग्य है न अपने में भक्ति है न अपने में भगवत प्रेम है भगवत प्राप्ति की कोई भी व्याकुलता नहीं है हम तो घोर पावर विषयी जीव है ऐसा अपने आप में लगने लग जाता है और ईमानदारी की बात है क्या मान बहुत कुछ रखा है क्या आप लोगों में तो बहुत से अच्छे अच्छे महापुरुष साधक विराजमान हैं, आप लोगों की बात हम नहीं कह सकते हम अपनी बात कहते हैं कि अपनी ओर देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं बड़ा अद्भुत चरित्र है कल जो महापुरुष केशव भारती जी संन्यासेंगे वो भी कितना कठोर कार्य है और कटुआ कितने उनके विरुद्ध हो जाएंगे और महाप्रभु जी की कैसी विकल्पता होगी और किस परिस्थिति में उनका संन्यास होगा नवद्वीप धाम वासियों की क्या दशा है शची माँ की क्या दशा है ये वाणी का विषय नहीं और और अधिक विलक्षण बात तो ये है कि श्री बाद नित्यानंद महाप्रभु ने जो सची माँ को वचन दिया था कि हम उनसे मिलन कराएंगे तो महाप्रभु जी का आगमन दर्शन, माता के चरणों में प्रणाम सबको आने की अनुमति लेकिन विष्णु प्रिया को आने की मिलने की अनुमति तक नहीं लगता है क्या अपराध किया उस भगवती ने उस भक्ता ने क्या अपराध किया इतनी कठोरता क्यों ये कठोरता नहीं है ये कलिमल ग्रसित जीवों को यह दिखाना है कि सन्यास धर्म कितना कठोर है हंसी खेल नहीं एक बात और दूसरी बात भले ही ऊपर से कठोरता जैसी प्रती हो रही है पर उस पूरे परिकर में सर्वाधिक अनुग्रह यदि किसी पर है महाप्रभु जी का हारदानुग्रह वह विष्णु प्रिया जी को प्राप्त है और इससे अधिक और क्या होगा श्री रामावतार में श्री रघुनाथ जी ने अपनी खड़ाऊं अपनी पादुका प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी को प्रदान की श्री कृष्णावतार में अपनी पादुका भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम मूर्ति श्री उद्धव जी को प्रदान की और श्री चैतन्यवक में महाप्रभु जी ने अपनी पादुका विष्णु प्रिया जी को प्रदान की इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इस कोटि की भक्ता है विष्णु प्रिया ऐसा अद्भुत चरित्र इसका उदाहरण पुराणों में खोजने से भी प्राप्त नहीं होगा जब पौराणिक युग में खोजने से प्राप्त नहीं होगा इस कराल कलिकाल में तो खोजने से कहा से प्राप्त हो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे चरित्र को देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं पढ़ पा रहे हैं इस दृष्टि से भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमारा कल युग में जन्म हुआ बड़ी कृपा से हमको इन सबके आस्वादन का अवसर मिल गया हमें स्मरण है एक बार पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सहज विराजमान थे और अत्यंत भावुक होकर महाराज जी ने कहा कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई जो इस समय हमारा जन्म हुआ तो हमने ये बात दो तीन बार कही उन्होंने पता नहीं किस भाव में वो बैठे थे दास तो उनके चरणों में ही आसन रहता ही था तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी इस समय में जन्म हुआ या आप कैसे कह रहे हैं भक्ति काल में बड़े बड़े महान रसिक सिद्ध संत थे वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी श्री हरिवंश जी श्री हरिमाम व्यास जी श्री रूप गोस्वामी जी श्री जीव गोस्वामी जी श्री सनातन गोस्वामी जी श्री गोपाल भट्ट जी महाराज श्री मधु गोस्वामी जी मधु पंडित मधु गोस्वामी जी कितने महापुरुष थे भूगर्भ गोस्वामी आदि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही काल में सब तुलसीदास जी ये सब एक काल में थे सूर्यदास जी श्री वल्लभाचार्य जी तो महाराज जी बोले नहीं इस समय जन्म हुआ ये विशेष कृपा की बात है क्यों बोले उस समय जन्म होता तो सबका आस्वादन करने का सौभाग्य नहीं मिलता इस समय हमें भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से केली माल जी हित चौरासी जी और महावाणी जी ये अष्ट था के महान कवि इनकी वाणी कहते इतने भक्त रसिकों का चरित्र और उनकी वाणी के आस्वादन का अवसर मिल रहा है ये बहुत कृपा उसमें होता और हमको आ, हाँ। क्योंकि उस काल में ये विशेष बात है आस्वादन भगवान की लीला का और भगवत स्वरूप संतों की लीला का आस्वादन उनकी लीला का कार्य जब संपन्न हो जाता है उसके कुछ काल बाद ही होता है उनके काल में तो जो परिकर के लोग हैं वे ही आस्वादन कर पाते हैं। सब लोग कहाँ आस्वादन कर पाते हैं? श्री राम जी के राम जी तो सदा विद्यमान है लेकिन प्रकट लीला में जब राम जी विराजमान रहे तो संभवता इतना आस्वादन लोगों ने नहीं किया होगा रामजी तो थी विराजमान थी कृष्णावतार में भी उतना आस्वादन लोग नहीं कर सके इस बात को स्वयं उद्धव जी ने कहा उद्धव जी ने विदुर जी से मिलकर के कहा दुर्भगो बत लोको यम यदवो नितराम अपी ये संबसनतो निदुर हरि मीना इव रूपम विदुर जी उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि हे विदुर जी ये संसार भाग्यहीन है दुर्भगो बतलोको यम अयम लोका बत दुर्भगा ये लोक निश्चित ही भाग्यहीन है अभागा है। क्यों क्योंकि भगवान इस धरती पर विराजे अब कितने भाग्यहीन पुरुष भगवान का दर्शन तक नहीं कर पाए 125 वर्ष तक भगवान विराजे लीला की न सब लीला का आस्वादन कर पाए अरे लीला आस्वादन तो दूर की बात है दर्शन तक नहीं कर पाए लाभ नहीं ले पाए यदवो नितराम अति यदुवंशी और अधिक भाग्यहीन है क्योंकि वो तो लोग तो दूर थे वो नहीं आ सके किसी कारणवश भाग्य नहीं था समय संयोग नहीं बैठा लेकिन ये तो साथ ही रहते थे यदुवंशी और अधिक भाग्यहीन है क्योंकि ये संवसन तो हरिम न ये तो भगवान के साथ ही साथ रहते थे पर भगवान को पहचान नहीं मीनाह उदुपम इव जैसे मछलियां चंद्रमा को चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न है ना क्षीर सागर से मछलियां समुद्र में ही तो रहती ही थी चंद्रमा में अमृत है थोड़ा चाट लेती तो अमर हो जाती पर वो यही समझती रही कि जैसे हम जल के प्राणी हैं ये भी कोई जल का प्राणी ही मछली चंद्रमा से लाभ नहीं ले सकती तो ये ये जो दुख व्यक्त किया है उद्धव जी ने इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के अवतार काल में लोग भगवान का लाभ नहीं लेता है लेकिन आज कृष्ण नाम कृष्ण चरित्र कृष्ण लीला से कितने लोग लाभ ले रहे रामकथा से कितने लोग लाभ ले रहे संतों के चरित्र से कितने लोग लाभ ले रहे हैं और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना कि जो सत्संग करने वाले जीव हैं महा महा महिमामय श्री नाम का आश्रय जिन जीवों ने ले रखा है श्री राम कृष्ण के चरित्र उनकी कथा का अवलंब जिन्हें प्राप्त है संतों की रसकों की वाणियों का अवलंब जिन्हें प्राप्त है हरिगुरु संतों के जो उपासक हैं उनका अनुग्रह जने प्राप्त है उनके लिए निश्चित कलयुग नहीं है और जो इनसे विमुक्त है उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था त्रेता में भी कलयुग था द्वापर में भी कलयुग था और कलयुग में तो कलयुग है ही उसको नकारा कैसे जाएगा किंतु जिनका जीवन ऐसा है उनके लिए कलयुग नहीं है आज एक संत पधारे घर बैठे हैं करह से पधारे हैं यही जो बगल में बैठे हैं संत जी बहुत अच्छे महात्मा है कर में जिन्होंने विराजमान होकर तप किया अनंत श्री समलंकृत भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष प्रातस्मरणीय श्री स्वामी राम रतन दास जी महाराज पटिया बाबा के प्रकार, उनका जीवन चरित्र आप पढ़िए उस चरित्र को पढ़ के लगता है कि कलयुग में पैदा होकर उनको जीवन पर्यत पता ही नहीं चला कि कलयुग होता भी है कि कलयुग है क्या वो कलयुग में पैदा होकर भी कलयुग में रहे नहीं सदा सतयुग में रहे ऐसा निश्चल निष्कपट जीवन ऐसा सरल विश्वास ऐसी संत स्वरूप में उनकी प्रीति ऐसी अपार गुरु निष्ठा, ऐसी अनुपम नाम निष्ठा और ऐसी दीनता और ऐसी प्रत्येक प्राणी के प्रति भगवत भाव पागलों के प्रति भी ये साक्षात भगवान है रघुनाथ जी हैं ऐसा भाव चरित्र को पढ़कर लगता है कि ऐसे महापुरुष के लिए कलयुग नहीं वही बात श्री करह बिहारी सरकार अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी रामदास जी महाराज दास पर बड़ा अनुग्रह था बड़ा स्नेह था हमारे तो पात्रता नी महाराज जी के नाते हम तो यही समझते है जितने संतों की कृपा भई या हो रही है या होगी उसमें अपना न तो कोई साधन है न अपनी कोई पात्रता है न अपना कोई संस्कार है इसके मूल में दास को ऐसा दृढ़ विश्वास है सर्व समर्थ सदगुरु भगवान का अनुग्रह बस भगवान की कृपा है तो उसमें गुरुजी की कृपा मूल कारण है और संतों की कृपा हो रही है या है उसमें भी गुरुदेव भगवान की कृपा ही कारण है और अपने में कोई ऐसा है नहीं तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज ये ग्रंथ किसने लाकर यहाँ विराजमान किए हैं हैं श्री नेह बिहारी जी ने वाह तो आज तो बहुत अच्छा है बधाई में कुछ महान भावों को बट जाएगा और कल हमें बड़ी प्रसन्नता हुई बाहर जो जहां ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं, कुछ जड़पोर गोधान की औषधि आदि भी प्राप्त हो रही है उस स्थल पर भी चैतन चर्तावरी विराजमान है वहां से भी लोग ले सकते हैं, अवश्य ले हम किसी पुस्तक को बेचने का प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या हम गीता प्रेस की पुस्तक हाँ गीता प्रेस की पुस्तक बेचने में भी पुण्य तो मिलेगा क्योंकि इसने कल कल्याण की बात लिखी है पर हमारा केवल भाव इतना ही है कि श्रीमद महाप्रभु जी के चरित्र को आप जरूर एक बार पढ़ें देखें एक बार नहीं हम तो कहते बार बार पढ़ना चाहिए ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है श्री वृन्दावन बिहारी लाल प्रताप भानु का चरित्र कल हुआ और अब इसके बाद सीधे रामावतार की भूमिका प्रस्तुत की जाएगी यद्यपि ये चरित्र हो चुका है लेकिन जैसे गऊ माता पहले खा लेती है फिर जुगाली करती है ऐसे हमको भी कई बार कहने के बाद भी जुगाली करने का मन करता है क्योंकि उस समय जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कर जाते हैं एक बात हमारे मन में आई कि संत के प्रति जो श्रद्धा का भाव प्रताप भानु ने प्रदर्शित किया वो वस्तुतः मात्र प्रदर्शन ही था उसका भाव नहीं था उसकी श्रद्धा नहीं थी क्योंकि संत स्वरूप के प्रति यदि उसकी श्रद्धा होती भले ही वो कुछ भी रहा हो कपटी मुनि छत्री था बैरी था उसके हृदय में जैसी द्वेष की आग धक रही थी सब ठीक था लेकिन वेश तो उसका संत का था ये संत वेश भगवत वेश है ऐसा मानकर यदि राजा की श्रद्धा होती तो हम भगवान की साक्षी में गुरुजनों की साक्षी में ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि कपट मुनि का बाप भी चला आता तो भी प्रताप भानु का अनिष्ट नहीं होता पर श्रद्धा की नकल थी श्रद्धा नहीं थी भैया तो जी श्रद्धा होती तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है हमारी आपके प्रति श्रद्धा है तो हम आपको ये क्यों कहेंगे कि हम प्रताप धानु के मंत्री हैं फिर दूसरी बात वो अपने बाघ के जाल में फंसाता चला गया कपटमुनि और ये फंसता चला गया इसने राजनीति की भी उपेक्षा कर दी इतना बड़ा निर्णय कपटमुनि के बहकावे में आकर उसने स्वयं ले लिया जिस सचिव की मंत्रणा से वह सारा कार्य करता था और जिसकी उत्तम मंत्रणा के प्रभाव से वह सप्तती पृथ्वी का एक सत्र सम्राट बना था उस धर्म नामक अपने सचिव से कम से कम ये बात बता दी होती तो हमको ऐसा भरोसा था कि वो बचा लेता की षडयंत्र से राजा बच निकलता इतना होने के बाद भी लेकिन उसने अपने सचिव को भी नहीं बताया मंत्री को नहीं बताया <coughs> मंत्री गुप्त भाषण मंत्री धातु गुप्त भाषण के अर्थ में मंत्रणा जिससे की जाए उसको मंत्री कहते हैं मंत्री माने एकांत मंत्रणा गुप्त वार्ता यहाँ तक की राजधर्म में लिखा है कि राजा कुछ रहस्य अपनी पत्नी से छिपा ले अपने भाई से छिपाले, अपने पुत्र से छिपाले, लेकिन अपने मंत्री से वह छिपाए नहीं क्योंकि अनर्थ हो सकता है महाभारत में लिखा है कि राजा को बहुत सोच विचार करके मंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए मंत्री के क्या क्या लक्षण हैं, वो महाभारत में भीष्म पितामह ने वर्णन किए हमारी चले हम चलाना नहीं चाहते पर हमारी चले तो जितने विधायक सांसद हैं चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों हम सबको पहले महाभारत पढ़वा में फिर कम से कम महाभारत में राजनीति तो पढ़ लो पूरी पुस्तक मत पढ़ो पर महाभारत में भीष्म पितामह ने जो विस्तृत को राजधर्म का उपदेश दिया है वह प्रत्येक एम एल के लिए अनिवार्य होना चाहिए उसकी विधिवत परीक्षा होनी चाहिए उसका प्रमाण पत्र मिले वही चुनाव लड़ने के योग्य सिद्ध दो ये जो जूता चप्पल चल रहे हैं ना, परम शे हमारे बुज की विभूति संतों के बड़े लाडले पद्मश्री विभूषित एमएलए भी रह चुके स्वामी श्री रामस्वरूप जी पता नहीं हमसे बड़ा भारी स्नेह था उनका इतना स्नेह था उनको जैसी खबर मिलती कि हम मलु पीठ में हैं तो आ जाते विधायक से तब भी आ जाते विधायक नहीं रहे तो भी आ जाते और इधर इस कमरे में कई बार यहीं सो जाते यहीं प्रसाद पा लेते बाबा बड़ो अच्छो लगे आपके पास बैठ में बड़ी शांति मिले बड़े प्रसन्न कभी कभी कहते बाबा हमको यही रख ले मैं आप रहेंगे तो आपको पद सुनाऊंगा बढ़िया बढ़िया बहुत स्नेह तो एक बार वो आए तो उनके पैर में पट्टी वट्टी बंद रही तो पकड़ के आए यहां गली से चल के आए तभी तो इतना निर्माण भी नहीं था तो बोले मैं कुर्सी पे बैठा ना बैठूंगा नीचे नहीं बैठ सकता तो हमने कहा कि आपके पैर में क्या हो गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में गए थे कुछ तो प्रसाद मिलना चाहिए स्वामी जी ने क्या कहा कि पहली बार विधानसभा में गए तो कुछ तो प्रसाद मिलना चाहिए तो वहाँ जूता चप्पल चले विधानसभा में लखनऊ में तो भैया हम तो ऐसा जीवन में कभी देखो नहीं हम तो जान बचा के भागी उसी में फैर फिसल गया छोटा भी महाराज पट्टी बनी हुई यह हालत है तो अनिवार्य है इस तरह के चरित्र होने चाहिए तो मंत्री से भी उसने मंत्रणा नहीं की और एक विशेष बात है उस कपट मुनि ने कहा कि हम तुम्हारे गुरु का अपहरण करेंगे एक साल तक उसको कंदरा में रखेंगे तो प्रताप भानु स्वार्थ में इतना अंधा हो रखा था कि उसने यह विचार नहीं किया कि पुरोहित जो निरंतर हमारे हित का चिंतन करता है हमारे हित का संपादन करता है उसे पुरोहित कहते हैं महाभारत में लिखा है धर्मनिष्ठ मनुष्य को एक दिन भी बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए कोई न कोई विद्वान पुरोहित हर गृहस्थ व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यक्ति का होना चाहिए पांडव जब वनवास के लिए चले हैं उसमें भगवान व्यास ने प्रकट होकर कहा तुम लोग धर्मात्मा हो एक दिन भी तुम्हें बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए और धौम्य ऋषि को उन्होंने पुरोहित के रूप में वरण किया व्यासी किया पुरोहित इतना तो जिस पुरोहित ब्राह्मण की कुलगुरु की कृपा से इतना विस्तार उसका हुआ उसको कोई हर ले जाएगा एक वर्ष किस परिस्थिति में रखेगा वो अपनी पत्नी से अपने पुत्रों से अपनी संतान से दूर होगा पता नहीं उसका धर्म कर्म ठीक से हो पाएगा कि नहीं अग्निहोत्र तो संभव ही नहीं बिना पत्नी के तो उस स्वार्थ में इतना अंधा हो गया ये सब बातें मन में उठी स्वार्थ में इतना अंधा हो गया वो कि एक ब्राह्मण की पीड़ा का विचार गुरु की पीड़ा का विचार पुरोहित की पीड़ा का विचार उसके मन में नहीं आया कोई मरो जीव हमारे स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए अच्छा अभी एक बात और है चरित्र में लिखा है वासुदेव अर्पित नृत ज्ञानी क्या लिखा है बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी तो महाराज भगवान का जो कुछ काम करता था निष्काम भाव से करता था और अंत में वो भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देता था ज्ञानी कहा उसको लेकिन एक बात हम आपसे पूछते हैं कि यदि वह ज्ञानी था और सब कुछ भगवान वासुदेव को ही अर्पित कर देता था निष्काम था तो कपट मुनि के सामने ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम 100 कल्प तक हमारा राज्य हो हमको बुढ़ापा न आवे हमारी मौत न हो यह सब कहने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि उसकी भक्ति उसका ज्ञान उसकी निष्कामता भी केवल नकल थी नकल अभिनय था अभिनय इसी तरह से हम भीतर से निष्काम नहीं हैं और बाहर से निष्कामता का अभिनय करेंगे तो प्रतापधानु जैसा ही धोखा हमें खाना पड़ेगा बहुत से लोग सोचते हैं कि हम निष्कामता की बात कहेंगे तभी महा, महापुरुष हमारे ऊपर ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे आप बात बली मत करो पर आप भीतर से निष्काम हो जाओगे एक जगह हम गए जगह का नाम नहीं बताएंगे एक बड़े अच्छे भक्त रात्रि को डेढ़ बजे हम पहुंचे कितने बजे डेढ़ बजे रात लंबी रोड की यात्रा कर गए और वे महानुभाव स्वागत की तैयारी में थे हमने कहा भी कि आप वृद्ध हैं इतनी देर तक आप जगह ठीक नहीं है अरे बोले आप इतना कष्ट करके आए हैं तो हमारे जगने में क्या बाधा है खूब स्वागत सबका एक आध घंटा उसमें चला गया तो डेढ़ के ढाई सौ तो बज गए अब थके थे विश्राम की इच्छा थी पर वो थोड़ी देर बैठ गए तो कैसे कहें वो ही आयोजक हैं कैसे कहें कि अब आप पधारो इनकी। बैठ गए तो बैठो तो बड़ी निष्कामता की चर्चा उन्होंने किसी वस्तु की स्वप्न में भी कोई आकांक्षा नहीं कुछ नहीं चाहिए बस अब तो सीताराम, चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब तज भजन करो दिन राती, हमारा तो रोम रोम खिल गया हमने वाह अब चाहे ढाई बजो चाहे सवेरे के छह बजो ऐसे निष्काम भक्त के निकट बैठ के तो चर्चा कर बड़े प्रसन्न हो गए चलो एक ऐसे प्रेमी निष्काम व्यक्ति मिले फिर वो चले गए विस्तार में चले गए सवेरे भगवत ठाकुर जी की सेवा चल रही थी नितनियम चल रहा था मैं पुनः पधारे तो आचार्य जी से उन्होंने कहा कि वो भक्तानी बीमार रहती है उसके लिए ये अनुष्ठान हो जाए और महाराज जी से पूछ लो बेटा के लिए हो जाए पोती के लिए हो जाए पोता के लिए हो जाए व्यापार के लिए हो जाए इतनी कामनाओं की लिस्ट सामने रख दी कि कोई बात नहीं आप सब संकल्प में सब पढ़वा देने सब करवा देने और हम हम भी सुन रहे थे वहा भैया बजे रात दो बजे ढाई बजे रात का प्रवचन अब सवेरे कहाँ गायब हो गया किसी की निंदा या उपेक्षा की बात हम नहीं बोल रहे हैं इस भाव से नहीं बोल रहे हैं हम लोगों के जीवन की यथार्थ स्थिति ऐसी ही है बनावटी पने से हम निष्कामता का स्वांग रचते हैं, भैया निष्कामता का स्वांग बिल्कुल मत रचो तुम्हारे भीतर कोई कामना है तो बिना छल कपट के गुरु संतों के सामने निवेदित कर दो बुरी चीज थोड़ी है कामना चाहू तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव नकल तो नहीं की मनु जी ने निष्काम का तो हमको लगा कि इसकी जो वासुदेव अर्पित नृत ज्ञानी ये भी नकल ही थी अतल होती तो चरण पकड़ के कहता कि भगवान अब तो शरीर संसार से एकदम निवृत्त तो हो जाएं जैसे आप काहू के गृह ग्राम न गये अब हम भी लौट के अपने नगर नहीं जाते आप हमारे सिर पे हाथ धर दो हम भी अब भजन ही करें कुछ तो कहता अथवा इतना कहता कि बस हम और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे केवल हरि गुरु संतों के चरणों में हमारी अगाध प्रीति हो हम क्यूँ ब्राह्मण की सेवा कर सके आपकी ब्राह्मण के प्रति यदि भक्ति है तो आप जिसके प्रति भक्ति है उसको आप अपने बंधन में रखना चाहते हैं। ब्राह्मण के प्रति भक्ति है और ब्राह्मण हमारे बंधन में आ जाएं, ब्राह्मण हमारे बंधन में आ जाएंगे मुठ्ठी में आ जाएंगे तो हरि हर, सब हमारे बंधन में आ जाएंगे और फिर सब पर हमारा शासन हो जाएगा ये केवल स्वार्थ की भावना ने ही उसे अंधा कर रखा था तो पहला अपराध तो उसको लगा कि उसने अपने गुरु की दुर्दशा कराई दुर्दशा ही तो कराई एक वर्ष तक और दूसरा निष्काम था कि उसने नकल की वो निष्काम नहीं हुआ तीसरा अपराध उसका उसने अपने धर्म रुचि नामक परम निष्पक्ष मंत्री से सलाह नहीं ली जो मंत्री सदा उसको धर्म कर्म की सलाह देता और चौथा वह स्वार्थ में बहुत अधिक अंधा हो गया ये सब कारण उसके रहे और इसका मूल कारण कल हम कह चुके हैं इसका मूल कारण था लोकेशना इसलिए पूरे प्रकरण की जड़ है लोकेशना। लोकेशना का त्याग होना यद्यपि कठिन है बड़े बड़े विरक्त बड़े बड़े यति, पुत्रेशना, वित्तेशना से तो बच जाते हैं पर लोकेशना से नहीं बचते हैं। इस लोकेशना से बचने का साधन है आर्त भाव से अपने आराध्य के चरणों में पुकार प्रार्थना के हे नाथ इस संसार की मान बढाई पद प्रतिष्ठा के आकर्षण से हमको बचाइए हमारे मन में यह इच्छा भूल कर भी उत्पन्न न होवे सन्यास मंत्र का उच्चारण करना निषि है वो सन्यास दिया जाता तभी उसका उच्चारण होता है प्राइस मंत्र कहते उसको लेकिन उसका भाव क्या है उसका भाव है कि जब कोई ग्रह त्याग करता है तो वह कहता है इस धरती के संपूर्ण भोग विलास ऐश्वर्य का हमने त्याग कर दिया है हमने ऊपर के भूवरलोक सिद्धों के लोगों का दिव्य सिद्धियों के द्वारा प्राप्त जो दिव्य भोग उनका भी मैंने त्याग कर, कर दिया है फिर मैंने स्वर्ग शैलों के ब्रह्मलोक तक भोगों का त्याग कर दिया है यह हाथ उठा करके तीर्थ को दिशाओं को पृथ्वी को सबको साक्षी करके वो प्रतिज्ञा करता है मैंने सब कुछ त्याग दिया है अब फिर उस सन्यासी चतुर्थाश्रम ही माना जाता है पद्धति तो ये है कि गर्भ से जैसे बालक आता है ऐसे ही सारा कर्म कांड करने के बाद जब सन्यास दीक्षा होती है तो गर्भ से कोई कपड़ा के के आता है? नहीं के आता है, है। नहीं ऐसे ही लता पह कर जल से बाहर निकलता है निर्वस्त्र होकर के निकलता है फिर तीव्र वैराग्य होता है तो गुरु जी कहते बस अब ऐसे ही रहो ऐसे ही रहता नहीं तो गुरु जी अचला लंगूटी दे देते हैं शास्त्रीय विधि यही है हमारे यहाँ संतों में सरलता है भक्ति का मार्ग है ना सरलता है हमारे यहाँ तो सब कुछ रघुनाथ जी के चरणों में समर्पण कर दिया ठाकुर जी की गुरु जी की प्रसादी थला लंगूठी दे दी हो गया भगवान को सौंप दिया भगवान जैसे रखेंगे ठाकुर जी के ऊपर डाल दिया ताकि शास्त्र की विधि इस प्रकार की तो श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय तो हम जो निवेदन कर रहे हैं ये संपूर्ण भवन कोष ब्रह्मांड के भोग हमने त्याग दिए तो ऐश्वर्य ये तो भोग है ही ले यश कीर्ति भी भोग गई है, है। यश का भी भोग करता व्यक्ति कि नहीं करता है कीर्ति का भी भोग करता कि नहीं करता है इसका मतलब है केवल भौतिक संपत्ति भोग विलास नहीं छोड़ा उसने उसके साथ यश कीर्ति आदि को भी छोड़ दिया इसलिए सन्यासी का धर्म है कि अपने नाम गोत्र कुल आदि का परिचय न दे अपने ज्ञान को अपनी भक्ति को साधना को छिपाकर अपने में रखे प्रकाश न होने दे नहीं तो उससे उसका मानबड़ाई बढ़ेगी जो सन्यास धर्म के विरुद्ध है ये सब बातें इसीलिए है और मूल में बोलो भक्त भगवान की जय जय जय श्री राधे हा के टीकाकार हैं करूणा सिंधु जी महाराज प्राचीन टीकाकार हैं अयोध्या के सिद्ध संत श्री करुणा सिंधु जी महाराज उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि प्रताप भानु वस्तुतः नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी का नित्य साकेत का प्रतापी नाम का सखा ही था और नित्य साकेत बिहारी जब अवतरित होते हैं तो उसमें कोई शाप नहीं होता है ना कोई वरदान ना कोई शाप अपने संकल्प से अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं तब उन्होंने किशोरी जी की प्रार्थना पर जीवों के कल्याण के लिए जीवों पर करुणा करने के लिए इस धरती पर अवतरित होने का निश्चय किया तो निश्चय किया तो एक विरोधी पात्र जरूर होना चाहिए है? एक नायक होता है और दूसरा खलनायक होता है खलनायक होता कि नहीं आजकल लोग सिनेमा बनाते हैं तो उसमें भी एक नायक होता है हीरो होता है और एक खलनायक भी होता है क्या कहते हैं उसको आजकल की भाषा में क्या कहते हैं अब चलो आप लोग समझो हम तो अंग्रेजी समझते हैं नायक और खलनायक ये हिन्दी यही ठीक है एक नायक होता है खलनायक होता है खलनायक ही उसके नायकत्व को उजागर करता है खलनायक न हो तो नायक के गुण प्रगट न हो तो भगवान बोले भाई लीला होगी तो उसमें किसी ने किसी को विरोधी बनना पड़ेगा अब नित्य साकेत में सब उदास हो गए उस सरकार से विरोधी अरे राम राम कोई संभव नहीं था तब श्री ठाकुर जी का सखा प्रतापी उसने नेत्र भर के कहा कोई बात नहीं आपके सुख के लिए मैं खलनायक बनने के लिए तैयार हूँ तो बोले अभी तुमको पहले रिहर्सल करना पड़ेगा रिहर्सल जानते हैं पूर्वाभ्यास जैसे भैया जी यहाँ से कथा के बाद जाते हैं और एक दिन पूर्व होने वाली लीला का पूर्वाभ्यास कराते हैं ऐसी रिहर्सल करना पड़ेगा तो रिहर्सल के लिए उसको भेजा धरती पर वही राजा प्रताप भानु हुआ और उसका एक भाई था मित्र था वो भी हरिमर्दन हुआ तो ये सफर धीरे धीरे एक मंडली तैयार हो गई प्रतापी ने कहा कि एक ही हो यो, एक ही हो गए तो दो दल तैयार हो गए और अवतार की भूमिका बन गई ऐसा उन्होंने लिखा है कि सतयुग में आदिकल्प का जो सतयुग था उस सतयुग में यही प्रतापी नाम का जो भगवान श्री राम का नित्य साकेत का सखा यही प्रताप धानु के रूप में आया और यही प्रताप धानु आगे चलकर इस चौबीसवी चतुर्यी के त्रेता में रामजी के हाथ से रावण के रूप में इसने सदगति को प्राप्त किया ऐसा शिव संहिता का प्रमाण उद्धृत किया है श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने प्रतापी राघव राघव सखा भ्रातावी सही रावण राघवेण सदा साक्षात साकेता धवती थे इसलिए कहा बहुशी रावण अवतारा तुलसीदास जी भी करे कहा बहुशी रावण अवतार अवतार मैने ऊपर से नीचे उतरने को अवतार कहते हैं इसका मतलब जैसे रामजी साकेत से रहे हैं उनका सखा भी आया है पर ये नाटक क्यों किया प्रताप धानू ने ये नाटक हम लोगों को सिखाने के लिए किया कि नकली भक्त मत बनो नकली निष्काम मत बनो छल कपट पाखंड रहित होकर व्यवहार कर देखिए मूरतध्वज का चरित्र दिखाया आपने मूरध्वज के चरित्र में चोर डकैत बदमाश उसके घर में संत वेश में आ जाते हैं सुना आपने कभी नहीं सुना और मूरध्वज की संत वेश में वैष्णववेश में इतनी श्रद्धा है कि वो मौका पाकर महल में चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और रानी जग जाती है तो शस्त्र का तीक्ष्ण धारधार शस्त्र का प्रयोग करके छुरी का प्रयोग करके रानी को मार डालते हैं बद कर देते हैं रानी को मार देते सामान लेके भागते हैं और मूरत भज के जो सिपाही है वो पकड़ लेते हैं उनको पकड़ के लाया जाता है अब तो स्पष्ट हो गया उन्होंने स्वीकार कर लिया सारा माल बरामद हो गया ये चोर है डकैत है बदमाश में स्पष्ट हो गया पर प्रताप भानु ने कानों पर मूरध भज ने कानों पर हाथ रख लिया और कहा ये तो भगवत स्वरूप संत है जो कुछ हुआ केवल हमारी निष्ठा की परीक्षा ये ले रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है भला संत भगवान चोर कैसे हो सकते हैं? तो उसने उन लोगों का जिनको पकड़ के लाई थी ऋषि राजा की पुलिस उन बहुरूपियों के चरण धोए राजा ने और उसका चरणामृत जैसे ही मृत रानी के देह पर डाला रानी जीवित हो गई रानी जीवित हो गई वो संत तो कहीं से कहीं तक थे ही नहीं वो तो बसुता चोर डकैत थे वो तो नकली साधु थे तो ऐसे ही कपट मुनि भले ही कपट मुनि रहा हो पर संत वेश में वास्तविक श्रद्धा यदि होती कुछ बिगड़ने वाला नहीं मोरद्वज का क्या बिगड़ा बिगड़ा तो नहीं बना क्या ये जो चोर डकैत थे वो राजा के चरणों में पड़ने लग गए राजा ने तो पहले से ही सान कर ले बोले महाराज परीक्षा मत करो आप तो महापुरुष हो भगवत स्वरूप हो आप तो कुछ बोले मत हम सुनना नहीं चाहते और वे चोर डकैत भैया जी लौट के अपने घर नहीं गए वे जंगल में चले गए बोले इतना पवित्र वेश भगवान का ऐसा राजा इतनी श्रद्धा रखता है अब इस वेश के अनुरूप ही अपना जीवन बनाएंगे और वे सच्चे साधु होंगे वक्तमान में चलते स्वदेव भाई भाड़ देश भाड़ भेश गाढ़ो गह दरस परसे उपजी भगतिया एक भूप भागवत की कथा सुनत हरी हो रुचि एक भूप भागवत की कथा सुनत हरी हो ये रुचि नावाजी पर एक परम भागवत राजा की कथा सुनने से भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाती है भगवत प्रेम जागृत हो जाता है कैसा था राक दाम धर को का ही दर्शन अभा सर्वथा घट कर दर्शन पर तिलक लगा के गले में तुलसी बांध किया जाए उसको राजा ये गुरु है गोविंद है ऐसा मानता और झाजी षड दर्शनी अभाव क्षण दर्शनाचार्य हो पर मस्तक पर तिलक गले में तुलसी ना हो वैष्णव का बाना ना हो तो अभाव सर्वथा घटकर ही जाने अरे मनुष्य होकर भगवान का शरणागत नहीं हुआ उसका मुंह नहीं देखता बात नहीं करता दुष्टों ने भाड़ो को साधु बना दिया नकल और भाड़ तो नकल करने वाले होते ही भाड़ पहुंच गए नरपति के दृढ़ चरण धुवाए वो बाढ़ चले गए और जब भाड़ वहां पहुंचे झाजी तो यहां से तो सब रहल रेहल्सल करके गए थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और उस विशुद्ध भक्त के आगे पहुंचते ही वो असली स्वरूप उनका प्रकट हो गया वो नक, जो नकल थी ना अभिनय वो खत्म हो गया और वो भाणों जैसी नकल करने लगे जैसे भाण प्रहसन करते हैं वो प्रसन्न करने लगे स्पष्ट हो गया कि संत नहीं भाड़ है पर नरपति के दृढ़नेम ताइये चरण भुवाए राजा ने उनके चरणों को धोया प्रेरणामृत लिया चंदन लगाया माला पहनाई साक्षांग प्रणाम किया और खजाने को खोल दिया कि दक्षिणा आपको दी नहीं जाएगी आप जितना यहाँ से उठा सको उतना उठा लो यहाँ से सोना चांदी हीरा जवाहरात नाभाजी कहते दरस परस उपजी भगती राजा ने पैर छू लिए एक विशुद्ध भक्त ने उन पाखंडियों के पैर छू लिए तो उनमें भक्ति का संचार हो गया और उन्होंने कहा राजन इस धन में से हमें दुर्गंध आ रही है अब तो आप आशीर्वाद दो ये वेश हमारा कभी उतरे नहीं और हम भजन करके अपने जीवन को सफल कर सकें लौट के भाड़ घर नहीं गए पर जिस शत्रु राजा ने भेजा था उसके पास एक उपहार राजा ने भेजा क्या उपहार भेजा एक मणियों से जड़ी हुई सोने की डिबिया भेजी डिबिया सोने की उसमें हिरे जवहारा जड़े हुए और जब राजा के पास वो डिबिया गई उसको खोला तो उसमें फूटी कौड़ी निकली क्या निकली मानो अपने दुश्मन को भी उपदेश दिया राजा ने कि तुमने बड़ी कृपा की ये संत का बेस्तो सोने की डिबिया हीरे मोती जड़े जैसा है बड़ी कृपा की लेकिन तुम्हारे मन में जो खोटा भाव था वो फूटी कौड़ी के जैसा है अपने हृदय में भक्ति रूपी मणि को प्रतिष्ठित करो शत्रु राजा भी बदल गया और वो भी भक्त हो गया तो हमारे जीवन में वास्तविकता होगी असलियत होगी तो हम बड़े से बड़े दुष्ट के जीवन में भी परिवर्तन कर सकेंगे साधुता से किसी के भी जीवन को बदला जा सकता है सज्जनता से किसी के जीवन को बदला जा सकता है कठोरता पूर्वक किसी के भी जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है एक बात हमें अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की याद आती है महाराज जी बोले किसी पर कठोरता मत करो हमको एक बार कहा गया की तो विद्यार्थी देर तक सोते हैं आप जल्दी जगा दिया करो तो ये बात परमहंस जी ने कही हमसे हम संत ने आज्ञा कर दी अच्छी बात हम पढ़ाते भी थे हम तो सवेरे जल्दी उठते तो आवाज देते नहीं उठते तो हमने कहा ऐसे ही उठेंगे नहीं लोग तो ठंड में नल खोल देते और पैर पकड़ के घसीटते हुए नल खुले हुए नल के नीचे पटक देते ले जाए खींच के और रोया आए चिल्लाया थप्पड़ मारेंगे रो सकता मारें। नहीं चिल्ला सकता नहीं बाहर मैदान में जाना पड़ता था चाहे ठंड हो चाहे जैसा तो मौसम हो ले ले लोटा अपना कमांडर लेके भागते दो तीन दिन हो गए इस तरह से रोज हम ये गा यही काम तो महाराज जी ने हमको बुलाया चौथे दिने रहते तो वही थे महाराज जी बोले पंडित जी स्वभाव में कठोरता का मतलब जिसका जैसा भाग्य संस्कार है अपने आप सब करेंगे इनका स्वभाव बने ना बने तुम्हारा बिगड़ जाएगा तुम अपने स्वभाव को संभालो वाणी से कह देना मानता है तो ठीक नहीं मानता तो ठीक तो हमने कहा महाराज जी नहीं मानते तो भगाओ इनको बोले आप विचार करो यहाँ कुछ तो कर रहे हैं तिलक लगा रहे हैं, तुलसी बांध रहे हैं, माला फेर रहे हैं संध्या कर रहे हैं क्या इतना पवित्र वातावरण उन्हें अन्यत्र कहीं जाने से मिलेगा तो खाली दूसरों को कथा सुनाते हो कि कोई ऐसा जीवन जिससे अपराध न बने अपराधी पर ही तो विशेष कृपा करनी चाहिए दया करनी चाहिए इसलिए किसी को भगाने हटाने की बात मत सोचो बोले देखो गंडकी में पड़े पड़े टेढ़े बड़े पत्थर सब घिस घिस के शालिग्राम हो जाते हैं पड़े रहेंगे तो कभी न कभी शालिग्राम हो जाएंगे पर किसी पर कठोर का मतलब हम सावधान हो बनावटीपन ठीक नहीं है वास्तविकता होनी चाहिए और तो ये प्रताप भानु प्रतापी नाम का जो भगवान का सखा है उसने भी एक चरित्र प्रताप भानु के रूप से शिक्षा दी कि इतना सब कुछ होने के बाद कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती उसके जीवन में इतना होने के बाद भी और वास्तविकता नहीं है प्रदर्शन है इसीलिए उसको असुर बनना पड़ा तो हमारे जीवन में प्रदर्शन न हो और यही महाराज रावण के रूप में उत्पन्न हुआ आप लोग सुन चुके हैं कि रावण ने वर मांगा ब्रह्मा जी से हम काहू के मरह मारे बानर मनुष्य जाति दुई बारे ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जब मेरा भी समय पूर्ण हो जाता है तो मेरा यह दिल देह भी नहीं रह जाता है तो मेरी सृष्टि का कोई प्राणी इस प्रकार ऐसी तो अमरत्व तो को प्राप्त नहीं कर सकता किसी न किसी उपाय से तो मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी तो रावण सोचता था कि बंदर और मनुष्य क्या है हमारे चीज सामने मक्खी मच्छर भी नहीं समझता इनको तो मैं बोले बंदर बंदर और मनुष्य इनको छोड़कर और किसी से मेरी मृत्यु न हो क्या इनको तो वो ही नहीं था ब्रह्मा जी बोले बस ठीक है एक रास्ता मिल गया तेरे उद्धार का और कुंभकर्ण में वर मांगा कि मैं छह महीने सो एक दिन जगऊ और बीच में कोई मेरी निद्रा भंग कर दे छह महीने के बीच में तो मेरी मृत्यु हो जाए ये उसने मृत्यु मांगी अपनी लेकिन विभीषण के पास जब ब्रह्मा जी गए तो विभीषण से क्या कहा गए विभीषण पास कुनी कहे हु पुत्र बर्माऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग विभीषण के पास पहुंचे और बड़े स्नेह से ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र बेटा विभीषण बर मांगो उसने हाथ जोड़ के कहा पितामह भगवान के चरण कमलों में विमल अमल अनुराग निष्काम भक्ति हमें प्रदान कीजिए भगवंत पद भगवान के चरणों में इसका अर्थ है की भगवंत कहते किसको तो है भगवंत भगवाला छह प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें सदा सर्वदा विद्यमान रहे उनको भगवंत कहा जाता है छह ऐश्वर्य भगवान में निरंतर नित्य निर्वधिक रूप से विराजमान रहते हैं अब भगवान में अनुराग कैसा अनुराग अमल अनुराग निष्काम प्रेम मांग लिया उसने निष्काम प्रेम मांग लिया के उसका आशय क्या है इसका आशय है कि उसने भगवान को मुट्ठी में कर लिया ने अहम भक्त पराधीनो यतंत्र गृत हृदयो भक्त भक्त जनप्रिया ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये छह भग हैं छह भगों से जो निरंतर युक्त हो उसको भगवान कहते हैं और तो ऐसे भगवान के चरणों में प्रेम मांग लिया अर्थात भगवान को प्रेम बंधन में बांध लिया ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हे अजरत तो, अमरत तो प्रदान करता हूँ तुमने तो भक्ति मांगी पर हम अपनी ओर से दे रहे तुम चाहोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं हा हा पुत्र क्यों कहा ब्रह्मा जी के मन में ये बात आई कि रावण पुत्र कहलाने लायक नहीं है अब कुंभकर्ण भी पुत्र कहलाने लायक नहीं है ये हैं कौन जानते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्थ्य और पुलस्थ्य के पुत्र विश्रवा और विश्रवा के पुत्र रावण माने ब्रह्मा जी की कितनी पीढ़ी में हुए हैं चौथी पीढ़ी में हुए ना विस्वाजी पौत्र हुए और रावण कुंभकर्ण विभीषण प्रपौत्र हुए तो प्रपौत्र को बेटा कहा जा सकता है लेकिन ब्रह्मा जी बोले मन ही मन कि रावण कुंभकर्ण तेरे जैसे के पैदा होने से तो हमारा खानदान लजा गया पर भीषण तुमको देख कर लग रहा है कि हमारा कुल पुलस्त मेरे पुत्र पुलस्त का कुल आज धन्य हो गया क्योंकि सो कुल धन्य उमासन जगत पूज्य त्रिपुरा वो कुल धन्य है जहाँ भगवान का भक्त पैदा होता है और भक्त ही पुत्र कहलाने के योग्य होता है वायु पुराण में लिखा है पुन्नामो नरका जस्मा त्रायते पितरम सुता तस्मात पुत्र इति का स्वयं स्वयं भूवा पुत्र शब्द का अर्थ है नरक और माने त्राण जो नरक से बचाले उसको पुत्र कहते हैं और नरक से वही बचाता है जो भगवान का भजन करता है और महाराज जी रावण का विवाह भी मंदोदरी से हो गया और कुंभकर्ण का विवाह भी हो गया विभीषण का भी विवाह हो गया इसने यक्षों की नगरी लंका पर अधिकार कर लिया कुबेर इसके बड़े भाई लगते हैं लगते नहीं हैं क्योंकि विश्रवा की बड़ी पत्नी का नाम है इडविडा क्या नाम है इडविडा ये किसकी बेटी हैं? ये इडबिड़ा महर्षि भरद्वाज की बेटी हैं। किसकी बेटी है कौन भरद्वाज जिनका संवाद जल्ला रहा है याग्ञ भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा जिन्ह रामपदी अनुरागा इतने अच्छी रिश्तेदारी है इसकी हाँ भरद्वाज जी की बेटी पिडविड़ा का विवाह विश्वभाग के साथ हुआ है और उन्हीं के पिडविड़ा के गर्भ से कुवेर का जन्म हुआ है इसलिए कुवेर का एक नाम है एडविड नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों के नाम होते हैं डेविड डेविड ऐसे ही एडविड लेकिन पौराणिक नाम है एडविडक कुबेरा कुवेर का नाम है एडविड इडविड़ाया अपत्यम एडविड है इडविडा का पुत्र होने से उसका नाम एडविड हुआ तो एडविड कुबेर के साथ दुर्व्यवहार किया और कुबेर का विमान छीन लिया जो विमान ब्रह्मा जी ने अपने तपोवल से प्रकट करके पुष्पक नामक विमान कुबेर को दिया था वह विमान छीन लाया लंका पर अधिकार कर लिया और समझाया श्रवा ने रावण को तो रावण ने अपने पिता का भी तिरस्कार कर दिया कलंका तो राक्षसों की थी राक्षसों की ही रहेगी मैं आपकी बात नहीं मान सकता महर्षि विस्तृा ने साप दे दिया तुम राक्षस हो जाओ उत्तम कुल पुलस्तकर कर शिव विरंज पूजे हु, बहु बहुभा और अपने पिता के साप से वह राक्षसत्व को प्राप्त इसका तात्पर्य है कि पहले राक्षस नहीं है वो पहले तो उत्तम कुल पुलस्थ करनासी वेदों का विद्वान है सदाचारी है धर्मनिष्ठ है लेकिन पिता का तिरस्कार करने से पिता के साप से राक्षस हो गया ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। इतना प्रतापी कि तीनों लोग उसने अपने अधिकार में कर लिए कहो तो के ही कैलाश तुम लीन सऊा मन वाले तो हो कहो बाहु बाहुबल चला बहुत सुख पाए उसका ज्ञान बैठ के जा रहा था खड़ा उसका पुष्प ज्ञान रुक गया उसने कहा ये दिव्य विमान है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकता है ये कैसे रुक गया उसी समय भगवान भूत भारन विश्वनाथ कैलाशनाथ भगवान शिव के पार्षद नंदी ने कहा हे दशर इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव भगवती जगदंबा पार्वती के तहत अपने पार्षदों के सहित विहार कर रहे हैं इसका अतिक्रमण ब्रह्मा देवता भी नहीं कर सकते तू क्या करेगा रास्ता बदल दे रावण अपनी विजय के मध में इतना मतवाला हो चुका था कि तो उसने नंदीश्वर की बात नहीं मानी और उसने कहा रावण कहते ही उसको हैं जो रास्ता न बदले रास्ता बदलना नहीं जानते इस पहाड़ को हम किनारे कर देंगे करे शंकर जी बिहार लेकिन हमारे विमान का रास्ता नहीं बदलेगा कौ ही कैलास पुनः सिर्जा उठाए उठा लिया भुजाओं पर कैलाश मनहू तौली जी बाहु बल चला बहुत पाए मानव अपने भुजाओं के बल को तौला मेरी भुजाओं में कितनी शक्ति शिव पुराण में लिखा है कि जब रावण ने कैलाश उठाया तो भगवती जगदम्बा पार्वती भयभीत होकर शिवजी से लिपट गई तो शंकर जी हंसे अरे बोले मैं डर रही हूं इस को क्या हो गया ये हिल रहा है बोले हमारा चेला है हमारा भगत है वो थोड़ा अपनी भुजाओं की खुजली दूर कर रहा है कौन है बोले रावण है उसने अपनी भुजाओं पर कहला तो ऐसे तोड़ रहा है ऐसे तराजू में ऐसे से करते तोड़ रहा है क्या होता है हम परिक्रमा करते आते हैं तो एक जमुना किनारे बना हुआ एक घर कांच का वहाँ कई कई लड़के ऐसे ऐसे ऐसे करके उठाते हैं ऐसे करते हैं क्या करते हैं उसको जिम बड़ी जोर से डैक बजता रहता पता नहीं क्या गाते रहते हैं क्या बजता रहता है कोई लेट के कोई उल्टा लटक के तरह तरह से लोग अपने पार्शविक बल को बढ़ा रहे हैं तो जैसे वो जिम वाले उठाते हैं वो बेलन ऐसे ही इसने महाराज तो रावण से बड़ा जिम वाला कौन होगा पूरे कैलाश को तौल रहा था सब भगवती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से थोड़ा सा पर्वत को दबाया जैसे ही दबाया बाएं पैर के अंगूठे से रावण की भुजाओं का कचू निकल गया रक्त की धार बह गई चिल्लाया रोया इतनी जोर से रोया उसके रोने के शब्द से तीनों लोग गूंज उठे तो सबको रुला दिया रोकर इसने भगवान शिव ने कहा तू रोया है और सबको रुलाया है इसलिए तेरा नाम रावण होगा लेकिन वो भगवान की स्तुति करने लग गया कितने वर्ष तक दबा के रखा सौ वर्ष तक दबा के रखा शंकर जी छटपटाता रहा और वहीं करता रहा वो जटाट भी गलत गलत वहीं से करता रहा होगा शंकर जी प्रसन्न हो वर उसने कहा महाराज कैलाश के ऊपर से भी हमारा विमान चल सके अच्छा तुम्हारे लिए छूट है जाओ इतना था रावण जो है वो पक्का था कि रावण वही है जो रास्ता न बदले बात बदला नहीं उसने रास्ता ऐसा विचित्र रावण और मेघनाथ तो मेघनाथ था वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि महर्षि अगस्त ने कहा आपने रावण को मार दिया आश्चर्य नहीं आपने कुंभकर्ण को समाप्त कर दिया आश्चर्य नहीं बड़े बड़े असरो को लंका में समाप्त कर दिया आश्चर्य नहीं अचिकाय अकंपन दुर्मुख आदि किन्तु लक्ष्मण जी ने रावणी रावणी माने मेघनाद मेघनाद का जो वध किया वह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि मेघनाद जैसा वीर न भूतो न बड़ा सदाचारी भी था उसकी पत्नी महान पतिव्रता थी उसका वध करना सामान्य बात नहीं लक्ष्मण जी उसका वध कर सके बारीनाद बारिदनाद जेठ सुत भटमहु प्रथम नीत जग जा कुमुख अकम्पन कुलिसूम के अति काय एक एक जग जीत सतिकाय दुर्मुख कुमुख माने दुर्मुख अकंपन कुलिसरथ माने वज्रदस्लसीदास जी की भी कलाकारी कितनी अद्भुत है, है अब दुर्मुख कहने में रसभंग हो रहा था दुर्मुख अकंपन कहने से बदती नहीं बात तो दुर्मुख को उन्होंने कुमुख कर दिया और वज्रदस्ट कहने से भी छंद भंग होता उसको लिए पुलिस रद पुलिस माने वज्र रद माने दांत वज्रदस्ट धूम के तो अतिकाय ऐसे ऐसे वीर थे जो एक एक सारी धरती को जीत सकते थे ये सब इच्छा रूप धारण करने वाले थे माया थे इनके भीतर स्वप्न में भी धर्म और दया इनके भीतर नहीं थे देवताओं को तो चिल्ला चिल्ला करके ताल ठोकता था ये इसको अपने समान योद्धा पूरी धरती पर कहीं दिखाई नहीं पड़ा रविशि पवन बरू अग्निकाल अधिकारी अधिकार अग्निकाल जन अधिकारी सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यम सब रावण की आज्ञा का पालन करते थे किन्नर से मनुज सुर नागा हकी सब ही के पंथ ला मनुज सुर ना के तभी के पंसे ही का मतलब क्या है जबरदस्ती झगड़ा करना एक बुंदेली कहावत है पाड़े बड़े उबाड़े बीच गैल में ठाणे पाड़े बड़े उबाड़े क्यों मतलब तो बीच गैल में ठाणे क्यों ठाणे बीच गैल में झगड़ा करने के लिए ताड़े तो सभी के पंथ ही लागा सबके पंथ में लग गया सबके रास्ते में किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा उसने भुजबल विश्व कर राखिस न स्वतंत्र मंडली कणिरावन राज करे निज मंच राजा लेकिन इसके बाद भी एक विशेष बात है इसके बाद भी रावण को राजा नहीं कहा गया चक्रवर्ती राजा नहीं कहा गया सबको जीत लिया तीनों लोग जीत लिए उसने फिर भी उसको दस्यु कहा गया क्या कहा गया क्या कहा गया दस्यु रावण दस्यवादया रावण को दस्यु कहा गया भागवत जी ने दस्यु कहा पुराणों में दस्यु दस्यु माने दस्यु माने डकैत लुटेरा ये कहा गया और भगवान श्री राम के एक पूर्वज थे जिनका नाम मानधाता हुआ उनका एक नाम त्रिषद दस्यु ही था क्या नाम था त्रिषद दस्यु त्रिषद का अर्थ है भागवत जी ने लिखा है रावण थरथर कांपता था मानधाता की डर से तो रावण आदि दुष्ट थरथर कांपते थे मानधाता के कारण इसलिए उसको त्रिशत दस्तु कहा गया मानदाता भा और रामजी के पूर्वजों में एक हुए अनारण्य क्या नाम था उनका अनारण्य वे यज्ञ कर रहे थे और उनके भी यज्ञ में रावण आ गए युद्ध की विक्षा दे हमको आपने कहा हम यज्ञ में विकसित हैं और ब्राह्मणों को हम पूज्य मानते हैं तुम ब्राह्मण हो तुमसे युद्ध नहीं कर सकते जबरदस्ती इसने युद्ध के लिए ललकारा और महाराज अनारण्य को अपने यज्ञ का यजमान त्याग कर उठना पड़ा कवच धारण करना पड़ा क्योंकि वे उनका स्वभाव था महाराज अनरण्य का कि वे कोई भी हो शत्रु उसकी ललकार वे सह नहीं करते थे उनका निश्चय था कि काल भी आकर हमको ललकारे तो मैं काल की ललकार भी सह नहीं करूंगा। क्षत्रि थे वो राजा थे उन्होंने कहा तो इसकी खबर लेनी पड़ेगी तो त्रिशत दस्यु ने हा अनण्य महाराज ने रावण से युद्ध किया रावण ने देखा कि ये इतने बलवान हैं और इतने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इन्हें ज्ञान है कि इनसे हम विजयी नहीं हो सकते तब तो उसने माया का आश्रय लिया राक्षसी माया का आश्रय लिया पर महाराज अनरण्य ने माया को भी नष्ट कर दिया तब उस दुष्ट ने धर्म युद्ध की मर्यादा को त्याग करके महाराज को पीछे से एक थप्पड़ से प्रहार किया अरे भाई जब युद्ध चल रहा है दिव्यास्त्र शस्त्रों का तो तुम थप्पड़ से केवल शारीरिक बल से किसी को समाप्त करना चाहते हो पीछे से ऐसा थप्पड़ का वार किया की कि महाराज अनारण्य अपने रथ से गिर गए वृद्ध तो थे ही छटपटाने लगे उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा हूं पर मैं सात देता हूं मैं तुझे मार नहीं सका पर मेरे कुल में एक महापुरुष प्रकट होगा उसी के हाथ से तेरा बध होगा उन अनरण्य का छाप था इसलिए राम जी को रघुवंश में ही प्रकट होना पड़ा क्योंकि अनरण्य की बात पूरी करने रघु जी से भी रावण की पेस नहीं खाई रघु जी किसके पुत्र रघु दिलीप जी के पुत्र रघु कैसे जन्म हुआ रघु जी का गो सेवा के फल स्वरूप जन्म हुआ गो माता देती तो कैसी संतान देती देख लो रघु जैसे प्रतापी बड़े प्रतापी रघु एक बार रघु जी के पास पहुंच गया रावण जैसे रघु जी के पास पहुंचा, तो रघुजी जी सरयू तट पर बैठ करके जल में खड़े होकर के मध्यान्हध्या कर रहे थे उसी समय रावण गया और महाराज जब मध्यान्हध्या करके बाहर निकलते थे तो बहुत से ब्राह्मण बैठे होते थे महाराज ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे और आप आज्ञा करो कि हम आपकी क्या सेवा करें उनको मोहमागी वस्तु देते थे महाराज रघु रावण भी ब्राह्मण मंडली में बैठ गया रघुजी रघु जी मध्यान्हके बाहर आए और उन्होंने एक चुल्लू जल लिया और बड़ी तेज गति से बाहर निकल दक्षिण की ओर उसको ऐसे फेंका तो रावण विद्वान तो था ही कर्मकांड का विद्वान था तो रावण ने कहा वैसे हम आए तो आपसे द्वंद युद्ध की भिक्षा मांगने लेकिन आपके संधोपासन को हमने बड़े ध्यान से देखा आप जैसे धर्मनिष्ठ राजाओं के द्वारा अविधि तो हो ही नहीं सकती आपने कर्मकांड की विधि का निर्वाह किया लेकिन ये तो कहीं किसी पद्धति में नहीं कि समझा करके बाहर आके दक्षिण कुल पानी फेंको ये कौन सी नई विधि तो रघु महाराज ने कहा हे पौलस्य कुलभूषण दशग्रीव बात ऐसी है कि दक्षिण देश में दंडकारण्य के क्षेत्र में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण की गाय पर सिंह ने आक्रमण किया था अब वह अपरिग्रही अप्रतिग्रही ब्राह्मण है यदि उसकी अग्निहोत्र का साधन नष्ट हो जाता तो जिस ब्राह्मण के अग्निहोत्र का नाश होता है उस अग्निहोत्र के नाश का पाप राजा को भोगना पड़ता है इसलिए मैंने उस ब्राह्मण के होम धेनु की रक्षा करने के लिए जल मैंने छोड़ा उससे सिंह का वध हो गया और गाय बच गई ब्राह्मण का आशीर्वाद मुझे मिल गया रावण को बड़ा जो बड़े प्रकाल है कर रहे हैं पूरे धरती पर कहा क्या हो रहा सब इनके ध्यान में भी है यहीं से एक चुल्लू पानी से काम तमाम कर दिया शेर का बड़े बड़ी चमत्कारी रावण को भरोसा नहीं दुष्ट किसी पे भरोसा नहीं करते बोले ऐसे ही कुछ बोलते हैं मनगणंत बात बोलते होंगे पर रावण जैसे ही गया सारी घटना सत्य थी ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा था ब्राह्मण ने कहा ये तो रघु को धन्यवाद उन्होंने सिंह का वध करके हमारी गाय को बचा ली रावण बोला अब युद्ध करो हमसे हम आपसे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं रघु हंसने लगे रघुजी ने कहा कि ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगता तुम अपने को ब्राह्मण भी बतला रहे हो और युद्ध की भिक्षा भी मांग रहे हो तो मैं ब्राह्मण को ब्राह्मणोचित भिक्षा दे सकता हूं तुम तो ब्राह्मणोचित भिक्षा नहीं मांग रहे इसलिए मैं नहीं दे सकता क्यों क्योंकि मैं ब्राह्मणों को अपना पूज्य मानता हूं और पूज्य जनों के साथ युद्ध करना ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध है तुम कैसे ही हो पर तुम ब्राह्मण हो इसलिए हम तुम्हारा आदर करते हैं बोले नहीं नहीं ये सब कोई बात नहीं वीर तो वीर होते हैं जब मैं ये चाहता हूँ आप मुझे दीजिए तो रघु जी लड़ना नहीं चाहते थे तो रघु जी ने क्या किया बोले बैठ बैठ बैठा लिया और अयोध्या जी की बात है बाबा सरयू किनारे सरयू जी के पुलन में ही उन्होंने थोड़ी रज ऐसे हथेली से समतल की और करके तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा बनाया ये समुद्र है ये त्रिकूट पर्वत है ये लंका उस पर बसी हुई है और सारा नक्शा यहीं बैठे बैठे बता दिया वहाँ तेरा रनिवास है वहाँ सैन्यगार है वहाँ भंडागार है वहाँ आयुधागार है सब बता दे शस्त्रागार है आश्चर्य महाराज यहीं बोले हाँ सब हम देख रहे हैं बैठे बैठे और ऐसा कहते हंसते हंसते एक कोना साफ कर दिया उन्होंने बोले अब देख के अवलंका तो जिस कोने को साफ किया था वहां की भूमि सपाट हो गई थी कुछ नहीं बचा वहां रावण घबरा गया कि इतने प्रतापी हैं कि युद्ध इनसे क्या करें यदि पूरे नक्शा पे हाथ फेर देते तो हम तो बेघर हो जाते तो ऐसे प्रतापी राजा से युद्ध नहीं हो सकता लेकिन मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं, मुझे इनको भी जीतना है मैं क्या करूँ तो उसने पता किया कि ये जो शक्ति है रघु की उसके मूल में क्या है बोले तो उसके मूल में रघु जी का धर्म सदाचार्युक्त जीवन तो है ही सबसे ऊंची बात यह है कि रघु जी की जो पत्नी है रानी है, वो महान पतिव्रता है तो पतिव्रता के तेज से पतिव्रता का जो पातिव्रत का कवच है उस कवच से महाराज रघु सुरक्षित हैं और इनका अनिष्ट ब्रह्मादि देवता भी नहीं कर सकते और तो कोई करेगा क्या ये इतने प्रतापी रघु जी तब तो रावण ने सोचा कि इनको नष्ट करने के लिए पहले इनकी महारानी के सतीत्व को नष्ट करना पड़ेगा महाराज तो संध्योपासन के लिए गए थे एक दिन की बात है और यह रघु का वेश धारण करके रनिवास में पहुंच पर वो रानी इतनी पतिव्रता थी कि उसकी दृष्टि के सामने रावण की माया नहीं चली उन्होंने कहा हे राक्षस जैसे श्यार शेर की खाल ओढ़ने के योग्य नहीं होता ऐसी तो मेरे पति की वेशभूषा माया से बनाता उनके योग्य नहीं हो सकता निकल जाए यहां से नहीं तो तुझे शाप से दग्ध कर दूंगी रावण तो वहां से चला गया डर के मारे और उसने ये भी कहा कि पतिव्रता के कोप से ही तुम्हारा विनाश होगा रघुजी आए तो महारानी रो रही थी क्या हुआ ऐसा हुआ तब रघुजी ने कहा कि अब तो उस दुष्ट को दंड देना ही पड़ेगा क्योंकि राजा का धर्म है जो लोगों के चरित्र को दूषित करने का भाव रखता हो उसे दंडित अवश्य करना चाहिए तुरंत रघु जी ने एक बाण अपने तरकस से निकाला जैसे ही तरकस से बाण निकाला उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए वत्स रघु शांत शांत शांत मैंने रावण को लंबी आयु दी है आपके वंश में प्रभु का अवतार होगा उनके हाथ से इसका उद्धार लिखा है हमारी लेखनी मिटाओ मत रघुजी ने कहा कि मेरा बाण अमोग है मैंने संकल्प कर लिया है तो इसी बाण से ये रावण के मरे बिना तरकस में नहीं जा सकता ब्रह्मा जी बोले तरकस में मत जाने दो हमको दे दो इसी बाण से रावण बध होगा ब्रह्मा जी वाण को लेकर चले गए रावण को नारी के द्वारा ये सूचना मिली नारद जी बहुत अच्छे महात्मा है सबको खबर दे देते हैं नारद जी ने सूचना दे दी और रावण ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी ने कहा वत्स एक बार तो वरदान दे चुका हूँ फिर तपस्या किस लिए तो दूसरे वरदान की जरूरत पड़ गई क्या वरदान बोले तो रघु जी ने जो काल दंड कालवाण मृत्युवाण जो उठाया था मुझे मारने के लिए आप कृपा करके मुझे दे दीजिए अब मेरे पास आ जाएगा तो फिर शत्रु के हाथ में कैसे जाएगा फिर तुम्हें तो मरूंगा ही नहीं ब्रह्मा जी जानते हैं कि तू जितना चतुर है उससे असंग अनंत गुणित चतुराई हमारे रघुनाथ जी में है ब्रह्मा जी ने तुरंत बांध दे दिया लोग कहते रावण ने काल को पार्टी से बांध रखा था पार्टी से बांध रखने का आशय ये नहीं की काल देवता को पार्टी से बांध रखा था उसका आशय ये था वो जहाँ सोता था उस सिरहाने पलंग जो था पलंग की पार्टी उससे सटा हुआ खम्भा था उस खंभे में उसने उस बाण को छिनवा दिया था और रावण ने अपने उस रहस्य को मंदोदरी को बता दिया था और शपथ भी दिलवा दी थी उसके पार्थिव धर्म की कि किसी के सामने कहना नहीं तुमसे कोई बात छिपाता नहीं हूं देखो ये हमारी मौत ही इसमें है जब तक किसी शत्रु के हाथ में ये वाण नहीं जाएगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी मंदोधरे मंदोदरी को पता था माताएं बुरा नहीं माने पुरुष वर्ग अपने पुरुषत्व को प्रमाणित करने के लिए हमारा निश्चल निष्कपट प्रेम है ये जताने के लिए कोई भी गुप्त से गुप्त रहस्य की बात माताओं को स्त्रियों को बता देता है और ये देविया भगवान की दया से ऐसी है कि किसी ने किसी विशेष परिस्थिति में इनके मुंह से बात निकल ही जाती है हमारे पूज गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे पुरुषों के ढक्कन लगा है इनके ढक्कन नहीं लगा है बोलो भक्त वत्ल भगवान की आप लोगों में ढक्कन बिना ढक्कन क्या ये देखो साधुता ही कथा गुरो मत मानियो ये जो है ना ये हमारी दाढ़ी से नहीं दिख रही प्रत्येक पुरुष के यहाँ कंठ के नीचे एक गांठ होती है ये ढक्कन है और माताओं की ही ये सीधे सपाट होता है ऐसी गांठ निकलती दिखाई नहीं पड़ती माताओं की मूल बात है कि सरल हृदय की भोले हृदय की होती इसलिए बात कभी न कभी भावुकता में निकल जाती इसलिए शास्त्र में लिखा है कि कोई बहुत गुप्त रहस्य हो तो स्त्री को नहीं बताना चाहिए तो सब जगह फैल जाएगी वो बात लेकिन मंदोदरी को पातिव्रत की थी इसलिए उसने छिपा के रखा अब जब राम रावण युद्ध होने लग गया तो उस युद्ध में रावण के सिर भुजाएं सब कट कट कर गिरने लगे पर रावण मरा नहीं तो राम जी तो सर्वज्ञ परमात्मा हैं, पर उन्होंने कुछ अभिनय किया विषाद का अरे ये तो मरी नहीं रहा अब क्या होगा विभीषण की ओर देखा विभीषण ने कहा सरकार ये नहीं मर रहा है इसका कारण हमें पता है क्या पता है बोले आपके पूर्वज रघुजी ने इसको मारने के लिए बाढ़ संकल्पित रखा था वो ब्रह्मा जी ले गए ब्रह्मा जी से ये ले आया ले तो आया लेकिन इसने कहा रखा है ये मुझे ज्ञात नहीं लेकिन भगवान मैं एक बात जरूर समझता हूँ क्या मेरे भैया का स्वभाव वो मंदोदरी भाभी से इतना प्रेम करते हैं कि जरूर उनको बताया होगा यदि मंदोदरी को ज्ञात है कि वो बाण कहाँ है और वो बाण यदि आपके हाथ में आ जाए तो आपके पूर्वज रघु जी के वचन की रक्षा हो जाएगी ब्रह्मा जी की बात भी सत्य हो जाएगी और रावण मर जायेगा बोले भाई मंदोदरी से जाके कौन पूछे युद्ध चला है हनुमान जी बोले सरकार ये काम हमारा ये काम हमारा क्यों कवन सुखाज कठिन जय कव सुख जो नहीं जो नहीं तुम तुम जो हनुमान जी बोले हम जाते हैं पता लगा के आते हैं हनुमान जी तो संकल्प बल से जहाँ जाए वहाँ पहुँच सकते हैं सताल मंदोदरी के उद्यान में बगीचे में जहाँ अत्यंत विकल मंदोदरी चहलकदमी कर रही थी हाय हाय मेरे पति की भुजाएं और सिर कट कट के गिर रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा बहुत घबराई हुई थी बड़ी चिंतित थी और हनुमान जी एक विलक्षण तेजस्वी बटुक ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ प्रकट हुए रावण की विजय हो दशक्रीव की विजय हो लंकेश की विजय हो सुन करके मंदोगरी को बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे पति के सिर अब उजाएं कट कट के गिर रहे हैं और ये कैसे विजय हो ब्रह्मचारी जी आप कौन हैं क्या बोला बोले मैं तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी हूं सब कुछ समझता हूँ देवी तुम विस्मृत हो चुकी हो पर मुझे ज्ञात है मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझता हूँ रावण अपना कालबाण ब्रह्मा जी से मांग के लाया था जब तक वो राम जी के हाथ में नहीं जाएगा तब तक मरेगा नहीं ये तो खेल हो रहा है सिर कटने का भुजाएं कटने का और उसको याद आ गया भावुकता में मंदोदरी के हाँ हाँ महाराज सब तो बिल्कुल बात सच है अब मैं निश्चिंत हुई मेरे पति ने वह बाण अपने शैयाग्रह में स्तंभ में सुनवा दिया अब बिल्कुल रावण हमारे पति देव अब मारे नहीं जा सकते बस उसके मुंह से निकल गया हनुमान जी तत्काल अपने रूप में प्रकट हुए एक लाख लगाई खंभे से खंभा गिर गया बाण लेकर हनुमान जी राम जी के पास आ गए छाड़े सर इकतीस तो तीस बाण तो थे राम जी के दस सिर और बीस भुजा के लिए और इकतीसवा बाण था रघु जी का छाड़े सर इकतीस उस इकतीसवे वाण से रावण का वध हुआ बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय तो रघु जी ऐसी भी लोहा लिया आप कहेंगे ये कथा आपने कहा से सुना दी ये बाढ़ लेने वाली कथा ये कथा है कृपिवास रामायण की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम सतको सतकोटी अपारा बहुत कथाएँ हैं तमिल रामायण में अलग तेलुगु रामायण में अलग सब जगह की अलग अलग रामायण है है? हाँ हाँ वाह कितनी बढ़िया बात मदन मोहन जी कह रहे हैं खाल सूज नहीं रघु वीर बाण की रघु जो रघुकुल के वीर हैं उनके बाण की तुझे पता नहीं है तुमको मारने के लिए उन्होंने बाण रख रखा है तो तुलसीदास ने भी इसका संकेत कहीं न कहीं आ, किया है बहुत अच्छी बात है जय जय इन्होंने कई साल तक क्रमिक रामायण की कथा सुनाई है कितने साल सुनाई हाँ साढ़े तेरह साल तक एक एक चौपाई से कथा सुनाई इसलिए ये श्रोता ही नहीं है वक्ता भी है जय जय श्री सीता राम तो भगवत कृपा से हाँ दशरथ जी का जो पुत्र होगा उसके द्वारा रावण का वध होगा तो दशरथ के पुत्र न हो ये रावण हमेशा जुगाड़ में रहता था विवाह ही न हो दशरथ जी का कौशल्या का हरण उसने विवाह के समय कर लिया था सुदर्शन सिंह चक्र जी ने जो रामचरित लिखा उसमें विस्तार से इसका वर्णन है और वहां फिर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के विवाह के मुहूर्त में उनका विवाह कराया तो एक बार इनके दशरथ जी में इतनी शक्ति के इनका पुत्र मुझे मार देगा तो दशरथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए रावण एक बार अयोध्या आया दशरथ जी से का युद्ध करो हमारे साथ तब की बात है जब दशरथ जी पूरी जवानी में थे दशरथ जी ने कहा हमारे पूर्वजों में मर्यादा रही है हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है कि राजा क्षत्रिय क्षत्रियो के साथ युद्ध करते ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते तुम्हारा जन्म पुलस्त कुल में हुआ है हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे फिर तुम्हारी शक्ति का परिचय कैसे मिलेगा दस्तरे जी ने कहा शक्ति का परिचय तो अनेक प्रकार से दिया जा सकता है कैसे बोले हम अयोध्या का राजद्वार बंद करते हैं और तुम पूरी ताकत लगा के खोलो रावण जो तो कैलाश उठा सकता था उसने अयोध्या नगर की वज्र कट, कपाट पूरी शक्ति लगाई घोटू के बल गिर गया लोहू लुहान हो गया मुंह से रक्त आने लग गया लेकिन वो हिला नहीं पाया रावण बोला आप में तो बहुत बल है लेकिन बोले ऐसे नहीं होगा क्यों अब तुम वहीं खड़े हो ठीक स्वस्थ हो जाओ हम धक्का देते हैं सबसे होगा ना दोनों तरफ से रस्ता कसी होनी चाहिए ना एक बार तुमने धक्का दिया और हमने रोका एक बार तुम रोको हम धक्का देते तो दशरथ जी महाराज ने धक्का दिया तो इसने तो अपने घोंटू सिर छाती गुजाए सब लगाई थी तो भी हिला नहीं पाया और उन्होंने कहा सावधान बिल्कुल सावधान है मैं बल प्रयोग करूं प्रयाग करो, करो। दशरथ जी ने बाया पैर मारा फाटक में फाटक तो टूटी गया रावण धड़ाम से गिरा चारों खाने चित्र तुरंत धूल ऊल झाड़ी होगी उसने धूल झाड़ी और बैठा विमान में चला गया बोलो भक्त चल भगवान की ऐसे थे दशरथ जी इसलिए जो धर्मनिष्ठ है वही चक्रवर्ती है जो चोरी डकैती करता है वो तो डकैती ही कहा जाएगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की और महाराज जी अष्टभि अचारा भाषा अनुसारा धर्म सुनिए नहीं काना से ही बहुत ही विकास है वे देश विकास दे है जो कह दे पुराना सारा संसार आचरण से रुस हो गया धर्म सुनाई नहीं पड़ता कहीं उसको बारंबार कष्ट देता है रावण जो वेद पुराण की चर्चा करता है बर नि न जाय अनति घोर निशाचर जो कर हिंसा पर अति प्रीति चिंते पापन मते, बाढ़े बहु मती जुआ पर धन पर मान मा कुा नहीं दे करवा दे के दे जिनके भवानी आप सबको मालूम है इन दुष्टों के भार से धरती घबरा गई परम सभीत धरा अकुलानी व्याकुल हो गई धरती और धरती माता ने देव काम धेनु का रूप धारण किया क्योंकि धरती का आधी दैविक स्वरूप गाय का ही है इसलिए भैया हम गाय की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं बड़ा दुख भी होता है और गाय की चर्चा करें तो दूसरी चर्चा फिर भूल जाते हैं ये भी बात है बाकी बात यह है गाय माने पृथ्वी और पृथ्वी माने गाय पृथ्वी का गाय का वध संपूर्ण पृथ्वी का नाश है और गाय की रक्षा सारे धरती की रक्षा है इसलिए पूरे संसार में विश्व में जो भी उपद्रव हो रहे हैं चाहे भौतिक हो रहे हों और चाहे राग रागद्वेश के कारण हो रहे हों, सारे उपद्रवों का कारण है गोहत्या, गोवंश का आदर होने लग जाए गोवंश सुखी हो जाए गोवंश सुरक्षित हो जाए तो सारे संसार की समस्याओं का समाधान हो सकता है धरती में भूकंप आता है आपने देखा होगा तो एक प्रश्न है भैया जी जब धरती कपी तो पूरी धरती कपना चाहिए पूरी नहीं कपती है एक क्षेत्र विशेष कंपित होता है जहां भूकंप के झटके आते हैं वो वहां कंपित होता है वो सब जगह नहीं होता अब एक विशेष बात हम कहने जा रहे हैं आपने गाय तो देखी ही है गाय में भी ये विशेषता होती है गाय अपने शरीर के जिस हिस्से को कपाना चाहती उतना ही हिस्सा कांपता बाकी पूरा शरीर कांपता नहीं आपने देखा है कभी ना देखा हो तो अब देख लेना हमने तो देखा है अनेकों बार जिसने ना देखा हो वो देख ले गाय अपने पूरे शरीर में माने उसकी इच्छा है कि इतना एक बित्ता एक बित्ता ही कपे तो उतना ही ऐसे ऐसे कांपेगी और बाकी पूरा शरीर स्थिर पूरा चर्म भी शरीर का स्थिर होगा जितने अंश को वो कंपित करना चाहती है उतने अंश को कपाती है गाय इससे गाय और पृथ्वी की एकता सिद्ध होती है धरती भी जिस अंश को कपाना चाहती है वह अंश कांपता है और धरती कांपती है गोहत्या के पाप से कांपती है धरती गोवध के पाप से कांपती है भ्रूण हत्या बाल हत्या वीर हत्या ब्रह्म हत्या गो हत्या इनसे ही धरती कांपती है अब तो हमने सुना है कि वैज्ञानिकों ने भी कोई शोध किया है कि पशुओं की जो बध होता है उनसे उनकी कोई चीख निकलती है उस चीख के कारण और कंपन धरती में आता है ऐसा एक बार हमने पढ़ा था आपने सुना है नहीं तो आप चाहे सर्च करके देख लेना ऐसी कहीं जानकारी हो तो हमने अखबार में पढ़ी थी उसमें पूरा विस्तृत लेखा कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्होंने एक यंत्र से वो जो पशुओं की चाहे वो बकरा हो बकरी हो भैंस हो गाय हो उनको जब आ, मारा जाता है तो उनकी जो चीख निकलती है उसको उन्होंने यंत्र में भरा और उस तरंगों का कहाँ तक धरती के भीतर प्रभाव होता है जिसको यंत्र से उन्होंने आ, उसको नापा और कहा कि धरती के कंपित होने का एक कारण है मूक प्राणियों की हत्या और ये शोध करने वाले विदेश के लोग हैं भारत के लोग नहीं अब तो देवताओं के पास गई मुनियों के पास गई रोकर धरती माता ने अपना दुखड़ा वेदन किया सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी शंकर जी के साथ को साथ ले करके और सब विचार करने लगे और धरती को आश्वासन दिया धरनी निधर ही मन धीरा कहा भी सुमर जानत जन की थी। प्रभु भंज ही दारू विपत्ति भगवान अपने भक्तों की पीड़ा समझते है वो इस विपत्ति को दूर करेंगे और चलो भाई भगवान के पास चलो भगवान से पुकार किया जाए अब सब विचार करने लगे बैठे सुर सब करें विचारा कहा पाइए प्रभु करिए पुकारा भगवान कहाँ मिलेंगे कोई कहता है वैकुंठ में मिलेंगे पूर्व कुंठ जान कर कोई कोई कहता कोई कह पे नहीं बस प्रभु सोई कोई कहता भगवान क्षीर सागर में रहते वहां चलो अब महाराज वैकुंठ भी जाएं तो कितना समय लगेगा अभी चंद्रमा के पास यान जा रहा है कितने चालीस पैंतालीस दिन में पहुंचेगा और ब्रह्मलोक लोक भै, वैकुंठ और क्षीर सागर में तो पता नहीं कब पहुंचेंगे और समस्या का समाधान तो अभी होना चाहिए तब शंकर जी ने कहा कि कहा उसको कहा जहाँ प्रभु नाहीं कहा भगवान नहीं है वहाँ चलो पहले जब भगवान सर्वत्र हैं तो जहाँ पुकारोगे वहीं मिल जाएंगे हर व्यापक सर्व काल देख पाल विानी कर सुधार घुमानी अग जग में सब सदर चलिया आगी मोर सब के नहाना पादु साधु कर ब्रह्म साधु करी साधु साधु धन्य है धन्य है बोले बाबा आपने समाधान कर दिया अब यहाँ एक बड़ा सूक्ष्म संकेत है यदि वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ नाथ राम जी के रूप में आते हैं यदि क्षीर सागर जाते हैं तो क्षीराब आते हैं। पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना की स्तुति की गई है इसलिए नित्य साकेत बिहारी ही आए उन्हीं की वाणी आई ये एक विशेष गंभीर सूक्ष्म बात है भोले बाबा ने करें अब तो उन्हीं को आना चाहिए जिनकी जिनका दर्शन मनु शत्रुपा ने प्राप्त किया है जिन्होंने विधि विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिलता जिन दई उन रघुनाथ जी को आना चाहिए इसलिए सुनिविरंशि मन हर से तना बहनीर नयन बहुत कर तोड़ करो मती धी अब भैया सब लोग स्तुति कर लो ये स्तुति सबको याद है इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से अपनी अपनी पोथी खोल लें और प्रेम से स्तुति करें श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम सुनी सुनि की मन हरस तन कुल की नयन वह नीर स्तुति कर तू मति धीर स्तुति करने की पद्धति इसमें सिखाई है मन आनंद से भरा हुआ होना चाहिए स्तुति करते समय शरीर में रोमांच होना चाहिए और नेत्रों से प्रेमासुधार बहनी चाहिए और हाथ जोड़कर सावधान हो करके धैर्य पूर्वक स्तुति करनी चाहिए और इस पद्धति से स्तुति की जाएगी तो प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है इसमें कोई संदेह नहीं है हम लोग भगवान के अवतार काल की प्रार्थना कर लेंगे तो हम लोगों का नाम भी ब्रह्मा जी शंकर जी देवराज इंद्र ये जो देवताओं देवता स्तुति कर रहे हैं ना तो इस रजिस्टर में हमारा सबका नाम भी लिख जाएगा तो हम लोग भी देवताओं के ब्रह्मा जी के शंकर जी के इंदिरादी देवताओं के स्वर में स्वर मिलाकर स्तुति करें जय जय सुरशायणश पाल गोपी जयपारी जय पुदारी मरण न्ञा हो जो सज कृपा नीर दया करो ग्रह सो जय अभिनाशी कल घट माति कस परिगत गोपीतम कैच पुनीतम माया नई कमु पुणी जुराग अतिरुरागे विगत हो मु शिवा गुण गण गाय जय ती गानी पृत्युपाई विधवनाये संगकाय नु जा बना पारे सुंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर दुख मुनि सिद्धल परम भयासु नमक नाथ पद कन्या मुनि सिद्ध सटल तुल परम भयातु नमक नाथ पद कन्या जान सभ सुर भूमि सुनि बचन सगन गिरा गंभीर भई हर तो कृष्ण जैसे मनुजी को गगन गिरा गंभीर भई सब को गगन गिरा गंभीर भई अच्छा अब कृष्णा कृष्णावतार की बात भी हम कह देते हैं राम अवतार के साथ कृष्णा कृष्णावतार में भी यही परिस्थिति है गाय का रूप रूप धारण करके धरती माता देवताओं के पास जाती देवता ब्रह्मा जी के पास जाते ब्रह्मा जी शंकर जी मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं पुरुषम पुरुष न उपतस्थे समाहिता पुरुष सुख से वहां स्तुति करते हैं ओम शस्त्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि प्रकार वहां भी आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ती है बोलो भक्तवत्सल भगवान यहाँ भी आकाशवाणी और वहाँ भी आकाशवाणी इसका मतलब रामावतार में परिपूर्ण पर परमात्मा आ रहे हैं और कृष्णावतार में भी परिपूर्ण पर परमात्मा आ रहे हैं ये एक जैसी बात दोनों जगह आई है बोलो भक्तवत्सल भगवान की भगवान की वाणी कैसी सुनाई पड़ी नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी की वाणी जनदर पहु महिला अन्न सर मन अवतार का करे हम जाई सब कुल तिलक सुचारी भाई नारद बचन सत्य सब करी हम परम सक हरि सकल भूमि गल आई जिर गय देव समुदाय लगन ब्रह्म लाई ना अब देखो एक बड़ी बारीक की बात गगन विरा गिरा गंभीर भई हरिण शोक संदेह गंभीर गिरा हुई जो मनु जी को हुई थी और वही ठाकुर जी पधारे हैं अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि कश्यप अदिति ने तब किया था तो मैंने उनको भी वर दिया था इसका असर क्या है इस रामावतार की कथा जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं उसमें समस्त कथाओं का समावेश है वो नित्य साकेत बिहारी श्री सीताराम जी तो है ही हैं। उन्हीं में उनका भी समावेश है जिनको कश्यप अदिति को वर दिया था तिनको में पूरब वर दीना और उसी में भगवान नमा सोराज कुमारी नारजी ने श्राप दिया था उसी में वही कुंश भगवान भी उसी में आ गए तो ये सारे कल्पों की कथा एक जगह आ गई है ध्यान में ही बात अभी बात ध्यान मैंने कश्यप अदिति को वर दिया हुआ एक कल्प की कथा है नारजी ने श्राप दिया हुआ एक कल्प की कथा है मनुष्य रूपा ने तप किया हुआ एक कल्प की कथा है पर यहाँ सब कथाओं का एक में ही समावेश हो रहा है राम जी ही विष्णु राम जी ही क्षीराब्दी साई राम जी ही वैकुंठनाथ और राम जी ही नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ धन्य है गोस्वामी जी की विलक्षणता उनके चरणों में हम बार-बार प्रणाम करते हैं माने हमारे रघुनाथ जी को आप जिस रूप में अनुभव करना चाहे उसी रूप में आप अनुभव करें हमारे राम जी तो वही है और ब्रह्मा जी ने धरती को समझाया कि अब तुम निर्भय हो जाओ प्रभु ने अवतार लेने का आश्वासन दे दिया है निज लोग कहीं विरं देवन देवन सिखाए बानर तनुरी धरी मही हरि पद से बहु जाए ये जय जय सुर नायक सोलह पंक्तियाँ हैं मानो देवता कह रहे हैं ब्रह्मा जी देवता कह रहे हैं कि महाराज ल पुरुषा पुरुष सोडश कला वाला परिपूर्ण होता है इसलिए आप परिपूर्ण रूप से ही प्रधारणा सोडश कला पुरुषा तो सूर्य के अनुसार बारह कला सूर्य की वो बारह कला और सोडश कला पुरुषा पुरुष माने पर ब्रह्म की सोलह कला है तो सोलह पंक्तियों में स्तुति की रही की जा रही है मानो षोड़ कलह पुरुषा परिपूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम जी के अवतार लेने की प्रार्थना की जा रही हो अब एक यहां विशेष बात है कि भगवान के तो अवतार का समय निश्चित हो गया और ब्रह्मा जी ने कहा सब भगवान की सेवा के लिए बान और तन धन धरवी हरिपद सेवो जायु बंदर रूप में प्रकट हो और भगवान की सेवा करो ऐसा कहकर देवता सब चले गए जाना चाहिए इनको बोलो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए राम जी के अवतार के समय अयोध्या जी में बाबा तीरथ सकल तहां चली आवही जही दिन राम जन्म सुपि गावही तीरथ सकल तहां चली आवे रामनवमी कोई अयोध्या में रहता हो फिर से सुनो ध्यान से अयोध्या में कोई निवास करता हो और रामनवमी के समय भी कहीं कथा वार्ता के लिए भी बाहर चला जाए रामनवमी के दिन अयोध्या में न रहे तो उससे बड़ा हत भाग्य और कौन होगा अरे कम से कम रामनवमी में तो अयोध्या जी में रहना चाहिए तीर्थ स्थल कहा चली आगे सारा जीवन तीर्थ यात्रा करोगे तो सब तीर्थों में गोता नहीं लगेगा रामनवमी के दिन शरीर जी में गोता लग जाए सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान होंगे तो यहाँ तो चली आ यहां चले आवे यहाँ चले गए सब अपना काम पूरा हुआ अब हो भगवान का उतार तो लगता है देवताओं का ये काम अच्छा नहीं उनको रह जाना चाहिए अयोध्या जी में अब कितना समय है जल्दी ही ठाकुर जी आएंगे हम लोग भी जन्मोत्सव देखेंगे तो तो निजी लोग कहीं विरंश गए देव ने यही सिखाए सिखाके खुद भी चले गए और देवता भी चले गए अपने अपने लोग को भैया वस्तुतः देवता चले नहीं गए। देवताओं ने विचार किया कि राम जी नर रूप में अवतार ग्रहण करेंगे पर ब्रह्म परमात्मा तो उनका नर देह हो होगा देह में इन्द्रिया भी होंगी इंद्रियों में निष्ठास्त्री देवता भी होंगे तो अब तक तो हम अपने भाग्य को कोस रहे थे रावण के देवता भी हमको बनना पड़ा ऊट पटांग खाने पीने वालों का भी इंद्रियाधिष्टात्र देवता हमको बनना पड़ता है और तो अब राम जी चारों लाल जी प्रकट होंगे हैं? सूर्य आनंदित हैं कि हम राम जी के नेत्रों में निवास करेंगे चंद्रमा आनंदित हैं हम राम जी के हृदय में निवास करेंगे इंद्र आनंदित है हम भूजाओं में निवास करेंगे ब्रह्मा जी आनंद सब देवता आनंद शिव जी आनंदित है इसलिए सभी देवताओं को भगवान के श्रीअंग में प्रतिष्ठित होना है इसलिए गए चले गए कहाँ गए चले गए उस सब के सब राम जी में चले गए बोलो भक्तवत् भगवान की जय अब राम जी में ही विराजमान होकर सब लीला का दर्शन करेंगे और महाराज जी इधर बानरों के रूप में देवता सब प्रकट हुए वाल्मीकि रामायण में तो विस्तार से वर्णन है कि कौन सा देवता किस बानर के रूप में प्रकट हुआ हनुमान जी रुद्रावतार तो है ही जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं बाली इंद्र का अवतार है और सुग्रीव सूर्य अवतार हैं सूर्य के अंश से उत्पन्न है विश्वकर्मा का अवतार नल नील हैं इस तरह से सब अलग अलग देवताओं के अवतार हैं ये सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं हरिमार्ग चित वही मती धीरा और ये सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं इधर अयोध्या अधिपति महाराज दशरथ जी प्रकट हुए हैं जो बड़े धर्म धुरंधर है गुणों के खजाने हैं ज्ञानी हैं और हृदय भगत मती सारंग पाणी उनके हृदय में भक्ति प्रताप बहानी जैसी बनावटी भक्ति नहीं है उनके हृदय में भक्ति है उनकी बुद्धि भोगों में नहीं लगी है मती सारंग पाणी चार्ग धनुष जिनके हाथ में है ऐसे नित्य साकिद हरिश्री रुना जी में उनकी बुद्धि लगी हुई है और उनकी तीनों रानिया कैसी हैं कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनफूल प्रेम दृढ़ हरि अभ कम कौशल्यादि जो रानिया हैं वो बड़ी पवित्र आत्माएं हैं सब बड़ी पतिव्रता हैं, पति के अनुकूल हैं, भगवान के चरणों में सबकी प्रीति है और सब बड़ी विनीत हैं, विनम्र हैं और ऐसे महाराज दशरथ जी को साठ हजार वर्ष शासन करते हुए व्यतीत हो गए कितने वर्ष व्यतीत हो गए साठ हजार वर्ष और अब तक कोई संतान नहीं हुई एक बार भूपति मनिमाही भय गलानी मोरे पुत्र नहीं है तो गुरु जी के पास गए और चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की आप लोग कहीं इसके पहले क्यों नहीं गए आज क्यों गए तो हर चीज का समय होता है जो बात जिस समय में प्रकट होनी होती है प्रस्तुत होनी होती है उसी समय में आकर वह प्रस्तुत होती है एक छोटी सी बात गुरुदेव की कह दें महाराज जी की कोई बात कहे बिना कथा पूरी नहीं हो सकती पूरी करनी है कथा तो महाराज जी की कोई न कोई संस्मर सुनाना पड़ेगा महाराज जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी सबसे पहले भक्तमाल के ऊपर लिखी उसी से पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज पढ़ाते थे और अयोध्या वृंदावन क्षेत्रकूट सब संतों ने उसको खूब आदर दिया भक्त वल्लभा टिप्पणी को महाराज जी की वो छंदो बद्ध की है। आद्यो पांच पढ़ने योग्य है चारखण्ड विस्तार भी वस्तुतः उसी का है मूल वही है उसी का विस्तार चारखण्ड है तो वो पुस्तक समाप्त तो हो गई थी गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर से छपाई थी यहाँ महाराज जी ने छपाई नहीं हो तो संतों में मांग बढ़ी तो पुराने फरमा रखे थे छपे हुए उसकी वाइंडिंग नहीं हुई थी तो कुछ प्रतियां तैयार हुई उसी समय की जपी हुई उनके फरमे में थे तो कुछ प्रतियां तैयार हुई और वो संतों को ऐसे ही दी गई जो पढ़ने वाले थे तो एक प्रति हमारी भी इच्छा थी कि महाराज जी हमको भी दें हम उस समय खाक चौक में रहने लग गए थे और ये मलुक पीठ स्थान मिल गया था मलुकदास जी की सेवा मिल गई थी मतलब हम रहते यहाँ नहीं थे रहते वहीं से ये बात है सन 2000 की सन 2000 की बात तो महाराज जी ने हमको पुस्तक दी तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप अपने श्री हस्त कमल से कुछ लिख दें हस्ताक्षर कर दें तो हमारी ये स्मृति हो जाएगी तो महाराज जी ने तुरंत कलम उठाई ऊपर लिखा श्री हरीशरणम और नीचे लिखा स्वस्ति मते मलूक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय सादरम समर्पय ऐसा लिखा है और नीचे लिखा भावत कहा और अपना नाम लिखा अमुकदास का ये नाम लिखा महाराज जी लिख रहे थे तब तो हमने देखा नहीं उन्होंने पुस्तक अमृत हमने देखा मैंने महाराज जी को प्रार्थना की कि महाराज जी हम तो खाक चौक में हैं और मलुक पीठ तो आचार्य पीठ है ऐसे थोड़ी आप आपने तो लिख दिया मलुक पीठाधीशर तो मलुक पीठाधीश्वर थोड़े ही है तो स्थान की सेवा मिली यह हम तो खाद चौक में रहते हैं तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले लिखने के बाद काटने की विधि नहीं है क्या कहा लिखने के बाद काटने की विधि नहीं है तो राम जी की प्रेरणा से लिख दिया हा हमारी तरफ से तो हो गए हाँ हमारी तरफ से तो हो गए मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद पूर्वक दे रहे हैं ये लिखते तो ज्यादा अच्छा होता अरे नहीं जो भगवान ने लिखवाया तो लिख दिया बात हो गई पूरी फिर महाराज जी यहीं आ गए महाराज जी यहां भी बिराजे रहे कुछ समय और 2006 में 2003 में महाराज जी यहाँ पर हारे और 2006 में महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण और 2007 में जब यहाँ नवीन मंदिर का निर्माण हुआ और प्रतिष्ठा हुई और सारे भारतवर्ष के पूज्य जगत गुरु संत महंत आचार्य सब उपस्थित हुए सन्यासी उदासी बैरागी सब संप्रदायों के सब लोग आए वो भी इसलिए मन में भाव था कि सब लोग बुलाते हैं तो एक बार हम सबको बुला लें उन्होंने आकर यहाँ पंचायत कर ली कि कल मलुक जयंती है और मलुक जयंती में आपको हम पूरे भारतवर्ष के सब संत महंत मिल आपको इस आचार्य पद पर अविशिक करेंगे हमने कहा महाराज जी यहाँ हमने वृंदावन के साधु समाज के सामने बात नहीं गई और हम एक जगह महंत थे वहाँ से तो हट गए अब तो हम साधारण साधु हैं और ऐसे ही हमको बने रहने दिया जाए तो हम बहुत विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे रहवासा महाराज का बड़ा जोर था और डाकोर वाले महाराज जी का बड़ा जोर था और श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हरिचार्य जी का बड़ा जोर था सबका जोर था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री श्री ज्ञानदास जी महाराज का बड़ा जोर था जब हमने मना कर दिया तो सब ने कहा कि आपने मना कर दिया तो हम आज ही सब अपने-अपने आसन रखो गाड़ी में चलो आज हमारी बात नहीं मानते तो हम यहां क्यों रहेंगे सब नाराज हो गए जिसको कहना चाहिए जबरदस्ती तो बाराघाट वालों ने कि आपके दिमाग को हो आ गया है लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ये अपनी तरफ से लोग कह रहे हैं आप मना कर रहे हो क्या क्या कर रहे हो आप संतो ने कहा कि चलो ठीक है क्योंकि वृंदावन का साधु समाज नाराज है बोले वो तो हमारी जिम्मेवारी है मह, महापुरुष लोग बोले हमारी जिम्मेवारी सबको बुलायेंगे दूसरे दिन हुआ तो जिस समय घोषणा की गई इसी मंच से और छड़ी छत्र चमर आदि अर्पित किए गए समाज की ओर से तो उसी समय हमें महाराज जी की वो बैठते ही मुझे वो बात स्मरण में आई महाराज जी ने लिखा था भक्तमाल की टिप्पणी कर वो कहा था तो ये लिखा तब लेकिन पूर्ण होने का समय कब आया लिखा 2000 में और पूरा हुआ कब 2007 में लेकिन वो महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको 2000 में ही देख लिया और उनको पता था कि होगा 7 में और 6 में हमको ठाकुर जी की सेवा में पहुंचना है ये सब महापुरुष हर चीज का समय निश्चित है सब क्या होना है इसलिए अब अवतरण का समय आया तब दशरथ जी गए उसके पहले नहीं गए और अपना दुख सुख सब गुरु जी को सुनाया अब भैया जी है क्या हम लोग संतों को गुरुजनों को दुख सुख सुनाते हैं सुख नहीं सुनाते सुख सुनाते हैं अनुकूलता कोई नहीं सुनाता प्रतकूलता सब सुनाते हैं और अनुकूलता होगी तो भी वो छिपा जाएंगे प्रतिकूलता ही सुनाएंगे ये ठीक नहीं राजा महाराज दशरथ ने दुख सुख सब सुना दिया श्री सीताराम थोड़ा और आगे कर दो लोगों को दर्शन में बाधा पड़ती है न और आगे कर दो आगे कर जय जय श्रीकारु जी बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी ने कहा अब देखिए दशरथ जी के 60000 वर्ष तो शासन करते बीत गए थे और उन्होंने एक दिन दर्पण देखा तो एक बाल सफेद दिखाई पड़ा। श्रवण समीप भय के साथ भय नहीं लिखा है क्या लिखा है भयो, भयो मैने एक बचन पूरे दाढ़ी पूरे बाल काले हैं दशरथ जी के एक बाल सफेद हो गया अरे बोले बुढ़ापा आ गया। अब तो छोटे छोटे बच्चों के सफेद ही बाल आते हैं क्या हो गया सावधान हो गए वशिष जी ने कहा आप अपने ऋषि तब में लिखा है। आपके जमाई हैं, वे ऋषि यज्ञ करेंगे और आपके पुत्र होंगे अब तो श्रृंगी ऋषि को महर्षि वशिष्ठ ने बुलाया और पुत्रिष्टि यज्ञ कराया गया और जैसे ही भक्ति सहित महर्षि ने आहुति दिया तो प्रगटे अग्नि चरू कर ली ने श्री अग्नि महाराज हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए वशिष्ट जी ने कहा तुम्हारा काम सफल हो गया क्योंकि ये यज्ञ पूर्ण हो गया अब यह हवि तुम अपने महारानियों को दे दो यथा योग्य वितरित कर दो तब अदृश्य भय पावका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 राम राम जय जय जय श्री राम जय राम जय जय राम हमने पहले घोषणा की थी कि श्री गिरधर लाल जी आ रहे हैं पर वो आ रहे हैं दास के ऊपर कृपा करने के लिए इसलिए हमारे कक्ष में ही आएंगे जब कथा पूर्ण हो जाएगी तो इसलिए आप लोग ऐसे ही उनको दंडौट कर लें आने वाले हैं वहीं उनसे बधाई ले ली जाएगी जय जय श्री अथर्व श्रेष्ठ प्रोक्त मंत्री सिद्धांत विधान था अथर्व वेद के मंत्रों से और महाराज जी आहुति हुई है साक, साक्षात भगवान वैश्वानर पुरुष प्राजापत्य पुरुष प्रगट भय है और भगवान की वह दिव्य हवी तो यहाँ एक वाल्मीकि रामायण की एक बात हम ध्यान में दिलाना चाहते हैं। वहाँ जो प्राजापत्य पुरुष हैं अथवा अग्निदेव हैं वे जो हवी लेकर आ रहे हैं उसके पहले वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी विचित्र बात है उसमें लिखा है कि उसके पहले यज्ञ में ही आए हुए देवता और यज्ञ में ही पधारी यज्ञेश्वर भगवान नारायण उनसे देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि रावण से हम बहुत दुखी हैं और भगवान वही उनको यज्ञ में ही आश्वासन दे रहे हैं ध्यान में ही बात माने अंतर जगत में ये लीला हो रही है अलक्षित भाव से ये लीला यज्ञ में हो रही है और यज्ञ चल रहा है अवधर देवताओं की गोष्ठी भगवान के साथ हो रही है और वहां एक विशेष बात है कि भगवान नारायण अंतर्धान हुए और तुरत अग्नि से चरु प्रकट हो गया इसका भाव क्या है इसका भाव यह है कि वो खीर दूध चीनी चावल की नहीं वो साक्षात पर परमात्मा नारायण ही भविष्य बनकर आ गए भगवान अंतर्धान हुए और अंतर्दान होकर भविष्य के रूप में प्रकट ये एक विशेष बात वाल्मीकि रामायण की ध्यान दिलाना चाहते थे इसलिए मैंने कहा और ये अवतरण का प्रसंग वाल्मीकि में की भी संक्षिप्त है और रामचरितमानस तो संक्षिप्त ही है रामचरितमानस मानस भी संक्षिप्त है थोड़ा और विस्तार से लिखते तो अच्छा था संक्षिप्त में क्यों लिखा इसका एक ही प्रयोजन है महर्षि वाल्मीकि भी चाहते हैं कि अब सरकार जल्दी पधारें और तुलसीदास महाराज भी चाहते हैं कि रघुनाथ जी जल्दी आवे तो लंबी लंबी कथा खेचने से क्या मतलब जल्दी आ जाएं भगवान भाई प्रकट कृपाला जल्दी हो जाए इसलिए बहुत विस्तार से नहीं किया महाराज दसरथ बड़े प्रसन्न भए और तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल आज कहा चलिया अर्ध भाग कौशी तो गीना उभय भाग आधो करीना के कई कहन रो सोदय रहो तु तो उभय भाग पुण्य भय हु तो कौशिया के कई हाथ धरी दीन सुमित्री मन प्रसन्न करी ये चौपाइयां ऐसी हैं कि बड़े बड़े लोग बिलुर जाते हैं बिलुर जाना एक शब्द है व्यामोह में पड़ जाना भ्रमित हो जाते हैं बड़े बड़े लोग इसको ठीक से समझना चाहिए हवी का आधा भाग कौशल्या को दे दिया आधा भाग माने आठाना ना जो हबी थी उसमें से आठाना कौशल्या जी को दे दिया अब बचा कितना आठाना बचा इस आठ आने में से दो भाग और हो गए चार चार आने के तो एक भाग चार आने का वो तो कहके जी को दे दिया तो इस प्रकार बड़े भाग से राम जी आए और को जो मिला उस भाग से श्री भरजी आए अब जो चौथा भाग आया चार आने का अवशिष्ट उस चौथे भाग के दो भाग हुए भाई आठाना में तो राम जी हो गए चाराना में भरजी हो गए अब चाराना बचे अब जो चाराना बचे उसमें उसके दो दो भाग कर दिए गए माने दो और दो चार चार आना तो आने वाला जो अवशिष्ट भाग है उसके दो भाग हुए दो दो आने के और एक कौशल्या जी के हाथ में रखा उस भाग को तो कौशल्या जी ने उस भाग को सुमित्रा जी को दे दिया फिर जो दो आना भाग बचा था वो भाग सुमित्रा जी को केकई जी को दिया गया और केकई जी ने वो भाग श्री सुमित्रा जी को दिया माने सुमित्रा जी को हवी नहीं दी जा रही है सुमित्रा जी को कौशल्याजी और केकई जी दे रही हैं इसीलिए श्री कौशल्याजी ने जो दोआना दिया है उससे लक्ष्मण जी प्रकट गए और कौशल्याजी ने दिया है वो कौशल्या का भाग है कौशल्या का भाग होने के कारण लक्ष्मण जी को रामानुज कहा जाता है क्या कहा जाता रामानुज है क्या रामानुज तो भरत जी है राम जी के बाद भरत जी का जन्म है भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का जन्म है लक्ष्मण जी के बाद शत्रुघ्न जी प्रकट हुए हैं तो सच्ची बात तो है रामानुज भरत हैं, पर भरत जी को आज तक किसी ने रामानुज नहीं कहा सब लक्ष्मण जी को ही रामानुज कहते हैं बोलो श्री रामानुज लखनलाल जी महाराज क्योंकि राम जी के भाग से ही उनका जन्म तो राम जी के पचास जायमान उसी भाग से इसलिए उनको रामानुज कहा जाता है और दूसरी बात लोग कहते हैं कि राम जी ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति बांध लगा तो उस समय कहा कि मिले न जगत सहोदर भ्राता सगा भाई नहीं मिलता नारी चली गई थी तो चली गई थी पर हमने अपने सगे भाई को खो दिया तो लोग बड़ी समस्या रखते हैं कि महाराज सगे भाई कहाँ हैं सहोदर भ्राता कहाँ से आ गए तो जिस भाग से रामजी उधर में गए उसी भाग से लक्ष्मण जी उधर में गए ये सहोदरत्व है इसलिए राम जी जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं हो सकता सहोदर भ्राता क्यों जिस हवी से रामजी प्रकट हो रहे हैं और वही हबी कौशल्याजी सुमित्रा जी को दे रहे हैं उसी हमी से लक्ष्मण जी प्रकट हो रहे हैं इसलिए वो सहोदरत्व में आ गया तो राम जी जो सहोदर भाषा कह रहे हैं वो ठीक है और वो कौशल्या जी ने दिया है इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के लिए समर्पित हैं और जो सुमित्रा जी कैसे जी ने दिया है वो भरत जी का भाग है तो वो भाग सुमित्रा जी को मिला है उससे शत्रु जी शत्रुन तो जी पूरी तरह भर जी के लिए समर्पित हैं जैसे लक्ष्मण जी राम जी के लिए समर्पित हैं ऐसे ही शत्रु कुमार भरजी के लिए समर्पित हैं आप लोग कहेंगे भगवान गर्भ में आए यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर सित तो सुख भारी और जा दिन थे हरिगर्भ ही आए सकल लोक सुख सम्पत्ति आए तो गर्भ में जैसे हम लोग आए नीचे सिर ऊपर पैर और मल मूत्र के बीच में सिर क्या हमारे सरकार भी ऐसी जाते नहीं, नहीं नहीं नहीं ये भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया सब कार्य करती है भगवान इस तरह से गर्भ का त्रास झेलते नहीं है ये तो हम जीव हैं पामर जो गर्भवास भोग करके आए हैं तब तो गर्भ की प्रतीति भैया जी कैसे होगी फिर तो तस्या एवास्तमो गर्भो वायुपूर्णो पूर्णो बभू ब लिखा हुआ है देव जी के बारे में कि आठवा गर्भ वायु से परिपूरित तो हो गया इसका मतलब वो वायु ये वायु नहीं सच्चिदानंदमय वायु तो भगवान सच्चिदानंद तेजो मई वायु रूप से ही भगवान गर्भ में विराजते हैं उससे लगता है कि भगवान गर्भ में है, वस्तुतः भगवान आज है इसलिए भगवान का प्राकट्य होता है अजय गुब्बारे की वायु कम हो जाए तो गुब्बारा पिचक जाता है ऐसी प्रकट हो गए भगवान हमारे वेदाचार्य जी सामने बैठे हैं, ये झाजी वेदाचार्य जी अयोध्या के कवर्गीय जो संस्कृत विद्यालय क्या ना श्री राज गोपाल संस्कृत महाविद्यालय उसमें जीवन पर्यंत वेग अपनी पूरी जब तक सरकारी सेवा रही आप वेद विभाग के अध्यक्ष रहे अभी जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी आए थे उन्होंने कहा हम तो, तो गुरुजी से ही वेद पढ़े तो देखो उनके उनके चेला जगतगुरु हो गए जिनको उन्होंने वेद पढ़ाया वो जगत हो गए तो यजुर्वेद में एक मंत्र है पुरुषुक्त के अंत में जो अनुवाक उसमें आता है प्रजापति गर्भे अंतर्जा बहुधा विजाते तस्वीन परिपश्य धीरा तस्म ह भुवना निर्ष्वा इसका अर्थ है कि सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सबके सब के अंतक में रहते हैं प्रजापति गर्भ अंतर सभी प्राणियों के अंतर्यामी होते हुए भी जो सर्वेश्वर प्रजा के पति माने सर्वेश्वर जो भगवान है वो जब अवतार लेते हैं तो गर्भ में भी आते हैं और तत् योनिम परिपश्यंत धीरा उन भगवान के उन विविध अवतार स्वरूपों का धीर पुरुष दर्शन करते हैं अनेक रूपों में उनका दर्शन करते हैं, पर इनका जो जो जन्म है वो प्राकृतिक जीवों के जैसा जन्म नहीं है इसलिए धीरा तस्वीर धीरा परिपत्यी मारे ज्ञानी न तत्व ज्ञानी पुरुष ही भगवान के अवतार के भेद को जानते हैं, क्यों क्यों बोले इसलिए कि जिनके जिनके गर्भ में अनंतानंत ब्रह्मांड स्थित हैं, वे भला किसी प्राकृत नारी के गर्भ में कैसे आएंगे? यही है रहस्य जिसको विद्वान पुरुष जानते हैं तो समस्त ब्रह्मांड जिनमें स्थित हैं, वे भगवान गर्भ में क्यों आवेंगे तो ये गर्भवास गर्भ में आना ये यथार्थ में गर्भवास नहीं है ये तो लीला है क्या है ये लीला, इसको विद्वान पुरुष जानते हैं और मंदिर मह सब राजे ही रानी राजील तेज की खानी मंदिर शब्द का अर्थ जो है घर भी होता है भवन भी होता है पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये मंदिर में सब राज ही रानी ये भी तो हो सकता था भवन मध्य सब राज ही रानी कुछ बिगड़ता नहीं पर मंदिर सब राजे ही रानी। मंदिर क्यों कहा तो संतों का भाव है कि अब तक तो वे राज महलों में रह रही थी पर उनके भीतर चारों लालजी विराजे हैं इसलिए वे जहाँ रह रही हैं वो राज महल राज महल नहीं अब तो वो मंदिर हो गया इसलिए मंदिर महसूव राजे ही रानी और शोभा, सील, तेज की खानी तीन गुण है शोभा शील और तेज अब रानिया कितनी हैं तीन लाल जी प्रकट होने कितने चार तो अब तीन को चार में बंटवारा करो गुण तीन है ना शोभा शील और तेज ये तीन है ना शोभा शील तेज की खानी तो शोभा का धाम तो है श्री कौशल्या जी क्योंकि लोकाभि राम श्री राम प्रगत होंगे शील की धाम है श्री कैके माता राम जी शोभा धाम है कैसे शोभा धाम है अब देख लो विश्वामित्र बाबा आएंगे और दशरथ जी चारों लाल जी को ढोक दिलवाएंगे प्रणाम करवाएंगे उस समय क्या होगा पुनिचरण मेले सुखचारी राम देख विर विसारी देह विसारी रानी को देख करके विदे हो गए महाराज देख की शुभुद भूल गए विश्वामित्र जी मगन भय देखत मुख शोभा जन चकोर पूर्ण सशी लोभा जैसे चकोर चंद्रमा को पूर्ण चंद्र को देखता है ऐसे ही विश्वामित्र जी के नेत्र तो चकोर हो गए और राम जी का मुखारविंद चंद्रमा हो गया ये शोभा कहां से आई है यद्यपि राम जी तो शोभा धाम है पर भैया मैया सुंदर होती है तो बालक ही सुंदर होता है बोलभक्त भक्त कल भगवान की रौशल्या जी बड़ी सुंदर है शोभा की भाव है महाराज जी इधर जनकपुर जा रहे हैं और जब बगीचे में अमराई में सबसे पहले परम ज्ञानियों में श्रोमणी जनक जी को दर्शन होता तब राम ही चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदनो इनही दिलो तथ अति अनुराग बर ब्रह्म सुख ही मन क्यागा अरे कहाँ तक कहें राम जी सूप पनखा के नाक कान कट गए अपने पाप से ही कटे किसी को दोष देना ठीक नहीं और जिसके नाक कान कटे हैं वो सूप न खा अपने भाई खरदूषण के पास जा गई है और खरदूषण क्रोध में भरे हैं बहन जी क्या हुआ आपके साथ कैसे कटी ये नाक कान कैसे कट गए तुम्हारे उसको उत्तर देना चाहिए वो क्या उत्तर दे रही है ध्यान से सुनो वो ये नहीं कहती कि किसने काटे कैसे कटे सीधे ही बोलती है तरुण रूप संपन्नऊे श्लोक है तरुण रूप सम्पन्नऊ सुकुमारऊ महावलऊ कुंडरी कविशालाक्षकृष्णा जिला मूला सिन उदांत उसरथेत भ्रातर ऊ राम लक्ष्मण ये राम रक्षा में भी आए हैं श्लोक पर ये मूल श्लोक वाल्मीकि रामायण से उसको तो दस बीस गारी देने चाहिए ये चीज गाड़ी नहीं दे रही और ये बोले बड़ी ये मत पूछो बड़े सुंदर हैं तरुण रूप बड़े सुकुमार हैं बड़े बलबा तुम्हारे जैसे उत्पटांग खाने पीने वाले नहीं है फलमूला से न बड़ा पवित्र आहार है उनका गंदगुल फल खाते हैं तुम्हारे जैसे अजितेंद्री नहीं, दानतव जितेंद्री हैं, ब्रह्मचारी है। हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी महाराज कि कोई अपने को ब्रह्मचारी कहे तो वो प्रमाणित नहीं है पर कोई कोल्टा स्त्री कह दे कि ये ब्रह्मचारी है तो उसको कुप्रमाणित है बोले तो ये स्त्री जो मनचली स्त्री है वो कह रही है ब्रह्मचारी है इसका मतलब उनका सदाचार बहुत पक्का है तरणो रूप सम्पन्न सुकुमारो महावर पुंडली चीर कृष्णा जनामरव और बलकल वस्त्र पहनते हैं मृग चर्म धारण करते हैं ब्रह्मचारण और ये दशरथ जी के पुत्र हैं सब कह रही दशरथ जी के पुत्र हैं ये तो जिसके नाक कान कट गए उसके ऊपर भी रूप का जादू चला हुआ है तो रूप में रूप के नशे में पागल है और तो गर्ग संहिता में तो एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि सूप न खाके रूप का नशा उतरा नहीं खरदूषण पे चौका लग गया धुआं देख खरदूषण केरा सूप खा रावण कहू प्रेरा रावण का भी धुआं उड़ गया इसके बाद वो तीर्थ गुरु पुष्कर में आ गई सूप न खा गर्ग संहिता में लिखा है दस वर्ष तक उसने ऊर्द्वा होकर ब्रह्मा जी की उपासना की ब्रह्मा जी ने कहा वरम वरदान मांगो बोले स्त्री रघुनाथ जी हमें पति रूप में प्राप्त हो भले उन्होंने हमारे साथ छल किया नाक कान काटे लेकिन मैं तो दिन रात उन्हीं के लिए रो रही हूं जी रही हूं उनके लिए ब्रह्मा जी बोले अब रामावतार का समय तो पूरा हो गया अब वो तो जानकी जी के अलावा किसी से ब्याह करने वाले है नहीं पर वही रामजी द्वापर में प्रकट होंगे उस समय विवाहों का झरा भंडारा होगा जिसको झरा भंडारा होता है ना साधुओं का चाहे जितने चले आओ ऐसी हमारे जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है उन्होंने झरा भंडारा बोल रखा है जो आवा चली आओ चली आओ चली आओ तो क्यों ना हो हमारी मैया ये सुधा कहती है अपने लाल के रोम रोम की को ब्याह कराऊंगी एक रोए का ब्याह कराएगी कितने रोया ठाकुर जी के शरीर में जितने एक रोया होते एक बहु थोड़े झरा भंडारा कृष्णावतार में होगा उस समय तुम्हें भगवान के अंग संग का सौभाग्य प्राप्त होगा और यही सूर्यखा गर्ग संहिता के अनुसार कंस की दासी कुब्जा बनी जिसको भगवान ने आज अपने श्रीअंग के स्पर्श का सुख दिया। बोलो भक्त वत् भगवान ने जय अब खरदूषण की हालत क्या है खरदूषण क्या कह रहे हैं जद्यपि भगनी चीन बदलायक नहीं पुरुष भले ही हमारे बहन के नाकान कट गए तो कट गए ये बदमाश है इसने कुछ उपद्रव किया होगा तभी तो कटे इसके नाकान कट गए तो कट जान दो पर ये मारने योग्य नहीं ये तो दुलार प्यार करने योग्य नहीं उनके मन में भी ये भाव है तो राम जी शोभा की खान है और भरत जी शील की खानी है के कई माता में शील है बहुत अधिक शील गुण है के कई माता में आप लोग कहेंगे फिर उनका जो वरदान मांगने वाले नाटक में तो बड़ी कठोरता है ये कठोरता है श्री राम जी को राम बनाने के लिए कठोरता है श्री राम जी में रामत्व की प्रतिष्ठा करने वाली माता के हैं, शील सिंधु रघुनाथ जी को बनाने वाली के माता है इसलिए उन्होंने थोड़ा कठोरता का भी अभिनय किया कभी अवसर आएगा तो कैकई जी की भी चर्चा करेंगे पर केकई माता बड़ी शीलवती हैं, उनमें शील न होता तो भरत जी जैसा शीलवान महात्मा कैसे प्रकट होता भरत जी का शील देखी भरत शील समी सी महाराज जी भरत जी का शील और प्रेम देख करके निषाद राज विदेह राज हो गए जनक जी हो गए और शोभा शील और तेज की खानी तेज की खानी कौन है सुमित्रा जी बड़ी तेजस्वी है सुमित्रा जी हाँ सब रोते हैं वो जल्दी रोती नहीं है जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्वरित निर्णय लेते हैं और तो निर्णय लेके तुरंत कार्यवाही शुरू लोगों ने तो विरोधियों तो उनका एक नाम बुलडोजर बुलडोजर बाबा रख दिया है उसकी नकल भी दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वैसी नहीं कर पाते हैं जैसा वो ताकत से करते हैं ऐसे ही आप पूरे प्रसंग में देखो सुमित्रा जी बहुत जल्दी निर्णय लेती हैं त्वरित और निर्णय के साथ उसका क्रियान्वयन निर्णय लिया कि लागू बड़ी तेजस्वी है तेजस्वी पुरुषी जल्दी निर्णय लेते हैं तेज की खानी है और ये गुण दोनों में है लक्ष्मण जी भी बड़े तेजस्वी हैं और शत्रु जी भी बड़े तेजस्वी हैं राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन जैसे, लक्ष्मण जी को गोस्वामी जी तेज निधान कह रहे हैं और शत्रु भी तेज के निदान है जाके सुमिर तेज पुनः का नाम शत्रुन वेदा पता बताओ उनको आने की जरूरत नहीं नाम ले तो शत्रु खत्म कितने तेजस्वी लक्ष्मण जी हैं शत्रु कुमार हैं तो अब महाराज छह छुपये बीत गई और अब बड़ा सुंदर बारहवा महीना आया चैत्र का महीना आया जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय चर अरु अचर हर्ष दुख राम जन्म सुख पंचांग सिद्धि हो गई हुँ? राम जी का जन्म तो मंगल में है ही अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी ने अब मंगल भवन अमंगलहारी के अवतरण की मंगलमई कल्याणमई बेलावी उपस्थित हो गई परापर पर ब्रह्म नित्य साकेत विहारी श्री रघुनाथ जी राजकुमार के रूप में प्रकट हो रहे हैं तो राजकुमार का आदर भी राजा के द्वारा होना चाहिए राजा कौन है ऋतुराज ऋतुओं राज। का राजा है वसंत इसलिए मानो वसंत ऋतु का आदर वसंत ऋतु राम जी की अगवानी में खड़ी है और महाराजी वसंत ऋतु के दो महीना है मधु और माधव मधु माने चैत्र माधव माने वैशाख राम जी चैत्र को स्वीकार कर रहे हैं क्यों ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है चैत्र मधुरभासी चैत्र महीने में जन्म लेने वाला व्यक्ति मधुर मधुरभाषी होता है रामजी के जैसा मीठा बोलने वाला खोज के लाओ कहीं ब्रह्मांड में दुनिया में रामजी के जैसा मीठा बोलने वाला कोई नहीं बहुत मीठा बोलते हमारे रामजी हम आप लोग रस की दृष्टि से हम बोल रहे हैं भाव की दृष्टि से बोल रहे हैं। दूसरी दृष्टि आप मत ले जाना भगवान के सभी अवतार एक तरफ और उन अवतारों में राम जी की बोलन एक तरफ इतना मीठा बोलते हैं राम जी मीठा तो हमारे श्री कृष्ण भी खूब मीठा बोलते हैं लेकिन कोई शकुनी जैसा बदमाश उनके सामने आ जाए दुष्ट आ जाए सामने तो उसको छल से शनि बाणी भी बोलते हैं और राम जी किसी से छल से छल से शनि बाणी बोलते हैं राम जी शिष्टभाषी हैं राम जी मिष्टभाषी हैं रामजी अनुशिष्टभाषी हैं, राम जी, है। जी पूर्वभाषी हैं पहले से बोलते हैं राम जी राम जी अपूर्व भाषी राम जी अपने शत्रु से भी इतना मीठा बोलते हैं आ क्या कहना रावण से भी मीठा बोलते हैं ऐसे राम जी हैं इसलिए चैत्र को उन्होंने स्वीकार किया राम जी ने नवमी तिथि को स्वीकार किया नौमी को रिक्ता माना जाता है चतुर्थी नौमी और चतुर्दशी इन तीन तिथियों को रिक्ता माना जाता है नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा ये पांच हैं। फिर क्रम से चलेंगी तो पंचमी पूर्णा फिर नंदा भद्रा जया रिक्ता तो नौमी तिथि रिक्ता आ गई रिक्ता माने खाली तो रिक्ता तिथि को कोई शुभ काम नहीं करते हैं कहते भैया पूर्णा तिथि होनी चाहिए या जया तिथि होनी चाहिए अरे ये रिक्ता रिक्ता ठीक नहीं है हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जो ज्योतिष के अनुसार ही हमारी यात्राएं निश्चित करते थे रिक्ता तिथि को नहीं जाने देते थे जय भले ही विकसूल न हो मैंने नहीं, नहीं, नहीं मुहूर्त अपने ढंग से खोजेंगे रिक्तता को जाओगे तो रिक्ता हंसताओगे भरी हुई को जाना चाहिए चंद्रमा सन्मुखेर खला भाय चंद्रमा सामने होना चाहिए वृंदावन में छोड़ो और बोले कचु नहीं अरे गोबर गिरेगा तो कचुना कछु मिट्टी है लेके उठे गो ऐसे कहते थे महाराज जी और कोई छोटा मोटा था हे हाथी सबके दरवाजे नहीं बनता है सत्यनारायण की कथा बचवाए ले ऐसे बोलते थे पुराने महापुरुष थे नौमी तिथि रिश्ता एक बार ये रिक्तता तिथि नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी के पास पहुंच गई। जैसे इसमें कौन सा महीना चल रहा है पुरुषोत्तम अधिक मास इस अधिक मास की भी यही कथा है अधिक मास इसको मलमास मान करके गर्त माना जाता था सब ने इसका तिरस्कार किया तो रोने लग गया रोते रोते वैकुंशनाथ भगवान के पास गया बोले महाराज हमको आपने क्यों बनाया मार डालो हमको केवल एक असुर का संहार करने के लिए हमारा निर्माण किया गया हिरण कशिपू हमको मार डालिए हमार, हमारे में संक्रांति वर्जित मास है ये सबसे गया वीता महीना है आपने हमको ऐसा क्यों बनाया तो भगवान नारायण बोले कि चलो गोलोक धाम ले चलते तुमको ये कथा है पुरुषोत्तम मास के महात्मा की तो उस को पकड़ के हाथ नारायण भगवान गोलोक ले गए भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की स्तुति की महाराज ये लाए हैं इसको आप न्याय करो अब हमारे सबके ऊपर तो आप आप न्याय करो भगवान ने क्या कर दिया न्याय आप हाथ पकड़ के लायो ना आज से इस मा, मास का छात्र जो था में हुआ आज से जो इसे मलमास कहेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे आज से यह पुरुषोत्तम मास हुआ सारे महीनों के अलग अलग ग्रह नक्षत्र अधिक देवता है पर मैं इसका निष्ठाता देवता इसमें किए गए सभी काम अक्षय पुण्यप्रद होंगे सकाम करो चाहे निष्काम सब अक्षय होंगे पर ये लौकिक कर्मों के लिए वर्जित होगा केवल मेरी उपासना के लिए होगा इसलिए शादी विवाह वगैरह पुरुषोत्तम में नहीं होते होते नहीं होते क्यों इसमें भी लोगों को यही सब कर दिया जाए तो फैक्ट्रिया खोलने लग जाएंगी इसी में उद्घाटन होने लग जाएंगे वास्तुपुद भजन कब करेंगे इसलिए एक महीना पूरी तरह भगवान की आराधना के लिए समर्पित है तो जैसे ये मल मास पुरुषोत्तम मास हो गया ऐसे ही रिक्ता तिथि गई महाराज साकेत बिहारी रघुनाथ जी के पास रोने लगी राम जी ने पूछा कहो देवी तुम बहुत मलिन वस्त्रों में हो बहुत दुखिया हो कौन हो यहाँ साकेत में कोई दुखी प्राणी तो रहता नहीं तुम्हारे दुख का कारण क्या है अपना परिचय दो वो बोली महाराज हम परिचय नहीं देंगे अपना क्यों बोले हम अपना नाम लेंगे तो आप भगा देंगे हमको यहाँ से क्यों मैं सब जगह से भगाई गई हूँ मेरा नाम ही है रिक्ता न मेरे पास कोई आता है न मुझे कोई पूछता है मैं तो सर्वकर्म बिगर ही का हूँ राम जी ने कहा जिसको कोई नहीं पूछता उसी को तो हम पूछते हैं, जो किसी के काम का नहीं वही तो हमारे काम का है देखो और तो सब भरे हुए हैं, भरे हुए में हमारी कृपा कहाँ भरेगी तू सौभाग्य से रिक्त तो है इसलिए मेरी कृपा को भरने की अधिकारी है तो मैं अवतार लूंगा धरती पर तो तुम्हें ही कृतार्थ करूंगा और जब राम जी ने कहा मैं अवतार लूंगा तो किशोरी जी मुस्कुरा गयी बोले हम भी नौमी को आएंगे बोलो राम जी का प्राकट्य चैत्र शुक्ल राम नौमी और जानकी जी का प्राकट्य वैशुख वैशाख शुक्ला नवमी जानकी नौमी दोनों का नौमी को प्राकट्य हुआ दोनों ठाकुर जी नौमी तिथि में ही आए भगवान के जन्म का नक्षत्र पुनर्वसु है ये भगवान का विष्णु शस्त्र नाम एक नाम भी है पुनर्वसु अनघो विजयो जेता विश्वयोनि योनि पुनर्वसु पुनर्वसु का अर्थ पुनः पुनः शरीरे शरीर सुबसि पुनर्वसु श्री हरि। जो चाहे जो शरीर जीव अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करते रहें, पर बारंबार कर्म जन्य शरीरों में भगवान अंतरम रूप से विराजते हैं जीव पर करुणा करने के लिए इसलिए भगवान का नाम पुनर्वसु है अथवा राम जी जो उजड़े हुए हैं उनको फिर से बसा देंगे इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए कौन कौन उजड़ गया सुग्रीव उजड़ गए थे उनको फिर से बसा दिया विभिषण को लात मार के भगा दिया था उनको फिर से बसा दिया इसलिए फिर से बसाना है अपने आश्रितों को इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए भगवान मध्यान्ह वेला में प्रकट भये हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश मध्यान्ह में ही सबसे अधिक होता है राम जी का प्रकाश तीनों लोकों में पूरे ब्रह्मांड में होना है इसलिए मध्य दिवस भगवान ने स्वीकार किया और तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ने मध्य रात्रि मध्य दोनों है ये रात्रि के मध्य में ये दिन के मध्य में क्योंकि राम जी ने दिन का मध्य स्वीकार किया तो रात बहुत रो रही थी रात को भगवान बोले कोई बात नहीं कृष्णावतार में आधी रात को ही आएंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सब योग योग बार लग्न तिथि नक्षत्र ये पांचों मंगलमय हो गए राम जी के अवतार के समय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है सूर्य मंगल शनि गुरु और शुक्र ये पांच अपने उच्च भाव में उच्च स्थान में विराजमान थे राम जी के अवतार के समय और राम जी के जन्म का लग्न है कर्क लग्न कर्क लग्न में राम जी का जन्म हुआ है लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान है ऐसी राम जी की सुंदर लग्न है और महाराज जी देवताओं ने धुंधवियां बजाई है आकाश से पुष्पों की वर्षा भई है और इधर भगवान के अवतार का समय आ गया जग प्रभु प्रगते, अखिल लोक विश्वास और जब प्रगट भय तो सब स्पति करें भय प्रगट कृपा दया सतावादी उपजा जब जी का जन्म चैत्र शुक्ला दशमी का है और लक्ष्मण और शत्रु का जन्म चैत्र शुक्ल एकादशी का बत्त है बोलो वत्ल भगवान की सुन शिशु रूदन परम प्रिय वानी संभ्रम चलिया हर चित जहां तह धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी पहले मंच पे आ जाओ बधाई ले जाओ बधाई थोड़ा लुटा जाओ उसके बाद जाओ दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मान ब्रह्मा आनंद समाना परम प्रेम मन पुलक सरीरा साहस उन कर धीरा जाकर नाम सुनक शुभ हो मोरे ग्रह आवा प्रभु भी सोई अब तो परमानंद हमारे पास बढ़ा तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाव चरण ही ऐसे हैं ब्रह्मा जी देखें तो झुक जाएं शंकर जी देखें तो झुक जाएं कौन ऐसा इसलिए सूरदास जी ने जो बधाई लिखी है लाला की बालकृष्ण की तो देख शिशु चरण परी सूरदास जी ने भी लिखा गोपियां शिशु चरण पड़ी भगवान के चरण ही ऐसे हैं सुंदर उत्सव हो रहा है केकई जी ने भी जन्म दिया है सुमित्रा जी ने भी जन्म दिया चारों लाल जी प्रकट हो गए हैं बड़ा दिव्य उत्सव हो रहा है जय जय श्री राधे तो एकात बधाई गा लेते हैं सब मिली आ You go, sir. सुना सुनाया नकल कर रहे हैं नकल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं नहीं तो बड़े विलंबित में इन सबको समाज जैसे हमारे वृंदावन में समाज होती है इस पद्धति से अयोध्या जी में लोग भगवान की महीना भर तक बजाई बधाई रामनवमी की एक महीना बजाई चलती है जानकी नवमी की, की बधाई एक महीना चलती है अयोध्या जी में भी चलती जनकपुर धाम में भी एक महीना बधाई चलती है चित्रकूट में चलती है एक महीना चित्रकूट में भी बधाई इतने सैकड़ों पद हैं बधाइयों आचार्यों के रिस्काचार्यों के बहुत से पद हैं हम लोगों को जानकारी नहीं है श्री सीताराम जी की उपासना में भी मधुर रस का इतना साहित्य है संस्कृत साहित्य है और भाषा का साहित्य तो है ही क्या कहना बहुत बड़ा साहित्य है और एक बात हम प्रसंगवश कह रहे हैं आप लोग अन्य मत मानना उसके जैसा श्री सीताराम जी का मधुर रस अत्यंत गोप्य है ठीक वैसा ही युगलवर श्यामा श्याम का मधुर रस भी अत्यंत गोप्य है पर दुर्भाग्य से वर्तमान के अनधिकारी लोगों ने उसे ऐसा बना दिया है ऐसी छीछा लेदर कर दी है कि महाराज हम क्या कहें बड़ी पीड़ा होती है एक क्षण के लिए मन उनका निग्रहित नहीं है सावधान नहीं है विषय के तंख में आकंठ डूबे हुए हैं और वो नीचे नहीं उतरते हैं निवृत्ति निकुंज से तो और कहते वहाँ ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं शंकर जी का नहीं है उमा रमा सब लल चाहती इस इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि इतना दुर्लभ है इस अर्थ से नहीं कुंभ की निंदा इस अर्थ से इतना दुर्लभ है तो हमारे लिए हम तो कलमल वृषि हमको कैसे सुलभ होगा महाप्रभु हरिवंश जी कृपा करें तो सुलभ हो स्वामी श्री हरिदास जी कृपा करें तो सुलभ हो व्यास जी कृपा करें तो सुलभ हो अष्टाचार्य चरण कृपा करें तो सुलभ हो ये ये है इसका आशय, इसका आशय ये नहीं है कि उनको सुलभ नहीं हमें सुलभ हो गया ये थोड़ी है इसका अति दुर्लभ पर सीताराम जी के मधुर रस का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ ये बहुत अच्छी बात है नहीं तो लोग वहां भी शीशा लेदर करना शुरू कर देते इसलिए आज भी जो विशिष्ट रसिक हैं उनके समाज उनके बीच में ये चर्चा वहां अयोध्या के संत भी सीताराम जी के रास की श्रृंगार की चर्चा सार्वजनिक मंचों पर नहीं करते हैं और उसी भाव में निरंतर डूबे रहते हैं लेकिन वो चर्चा लोगों के सामने नहीं करते ये बहुत पुरानी बात नहीं है आज के कुछ समय पहले की बात है हो सकता है शायद 60-70 वर्ष हो गया होगा जब श्री हृत ध्रवदास जी का 42 लीला प्रकाशित हुई पहले पांडुलिपि थी 42 लीला प्रकाशित हुई वृंदावन के एक वैश्विक संत ने सुना 42 लीला प्रकाशित हो गई प्राण त्याग दिए प्राण निकल गए उनके अरे इतना दुर्लभ र सर्वसाधारण के लिए पुस्तक शब्द ही सुलभ हो गया प्राण त्याग भी इस में उन्होंने जैसे किसी व्यक्ति का सर्वस्व लुट जाए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का आश्रय लेकर के सत्संग कर रहे हैं इसलिए एक बधाई और गाएंगे यद्यपि हमारा स्वर भी जवाब दे गया है और कुछ स्वास्थ्य भी कुछ दिनों से ऐसा ही है लेकिन भगवान की कृपा से पाव लग रही है गाड़ी गोस्वामी जी के एक एक की एक बधाई एक रसिकाचार्य की बधाई हुई जिसको मंगल कहते हैं और अब तुलसीदास जी की एक बधाई आज महा मंगल तो पाया वो भी लुटा दिया सबने अपने अपने घर के खजाने लुटा दिए केवल दशरथ जी का नहीं त्रिभुवन में जिसके पास जो था सबने लुटाया देत तो मंदिर ही मंदिर माने खाली कर दिए, रिक्त कर दिए पर तुलसीदास भरे ही दीखी इतना लुटाने के बाद भी सब भरे हुए हैं, राम कृपा चित रामजी ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको देख लिया है राम जी भला जिसको अपनी कृपा दृष्टि से देख ले उसमें अपूर्णता कहा आवेगी कहाँ से आवेगी कहा तो परिपूर्णता ही रही आवेगी बड़े तो सुंदर सुंदर सैकड़ों बधाइया हैं, और अभी तो बाल लीला चलेगी तो कुछ ठाकुर जी ने चाहा तो एक आध बधाई तो रोजी ही गा लेंगे क्या है और एक लूटने वाली बधाई गा के और फिर ठाकुर जी की दया से विराम आप लोगों से निवेदन है कि ये भैया संत लोग सावधान हो जाएं यहां से न उछाल करके हमने सबको देख लिया ठाकुर जी ने सबको स्वीकार कर लिया अब आप लोग ऐसी जगह से इनको लुटाएं जिसमें पीछे तक बैठने वालों को भी सबको मिले और जो लोग बैठे हैं जहां वहीं बैठकर के लें एक दूसरे के ऊपर गिरे नहीं हाँ क्या आपको निकलना है हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक इनको प्रसाद दे दो दोगी तो ये बता क्या लगता है स्त्री जी सब संतों को तिलक करवाओ सबको और चादर हैं, है बधाई है सबको मिलनी चाहिए जायो कौशल्या जी ने लल्ला बत्तर वाले मामा जी की बधाई जायो कोशिया में लल्ला तो जायो कोशिया जिमें लल्ला भोल्ला में हल्ला तो मची गोशिया जिमें लल्ला भोल्ला में हल्ला तो मची गोसल्या लल्ला भोल्ला में हल्ला तो मची ग Rate, das rakhe parmanand magan jib das rakhe parmanand magan jib das rakhe he das parmanand magan jib das rakhe parmanand magan jib das rakhe parmanand महल रथ महल्ल्ला मोहल्ला में हल्ला camping... तो मची गल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची मसी जायो तो सया ने जे लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयाल्ला मोहल्ला बहत परस पर नगर नारी नरे कहत परस पर नगर नारी नरे परस पर नगर नारी नरे कहत परस पर नगर नारी नरे सहत परस पर नगर हमारी नरे भूख संताप सब चल्ला मोहल्ला में हल्ला तो हाँ मोहल्ला में हल्ला तो मच हाँ जायो तो चलारी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, जायो गलियारी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, गो चलारी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची ग तो मची गयो हल्ला तो मची गयो आयो दया जी में हल्ला तो मची गयो भया जी में लल्ला भल्ला में हल्ला बची गयो सात दुखिया िया तो सुतित हाँ। सरसि सरपन डल्ला सोमकान खेती सरपन डल्ला में हल्ला सोमकिया तो चौथे पन विषि कृपा से चौथे पन ऋषिक कृपा से लल्ला भला तू मती को सजा जी लल्ला भोला में अल्लाह तो मसी गयो तीन महारानी के भयचार चंद्रमा तीन महारानी के भयचार तीन महारानी के भयचार चंद्र महारानी के भैचार संसारियाल्ला में हल्ला तो आयो गो नो सूझ अल्लाह भोला में हल्ला तो मती गोषाज मिल्ला में हल्ला तो मती गो संल्ला सजन जी को सब जी को दो जिन जिन समाचार सुनी जिन समाचार सुनी पावे इनके हृदय उछल मोहल्ला तो में हल्ला सोम्ला मोहल्ला में हल्ला सोम तो लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मखी गो जाओ चाहिए जी में लल्ला मोहल्ला में हल्ला अल्लाह किताबी से करेंगे बाकी सब सबको सब तक कौन जाएंगे भाई तुम लोग अलग अलग लगे लेके जाओ बल्कि लिए खड़े हो जाओ जाओ संतो आओ भाई चहल पहल चल्ला मोहल्ला में हल्ला गयो अल्ला तो सोमती लल्ला मोहल्ला में हल्ला गयो गायो सोमती गुज लल्ला मोहल्ला में हल्ला गयो आ आनंद सोमती ग आनंद मजल प्रवासी आनंद मगनवासी आनंद मजल सब लोग बैठे रहे सकल तो तो कहे भल भला भल्ला मोहल्ला में हल्ला भल्ला बल बल्ला मोहल्ला में हल्ला सोमती गो गए लल्ला भोला में हल्ला सोमती जाओ लल्ला मोहल्ला में हल्ला सोमती गो भजन गारे मृतंग सहना भज सुन गे मृतंग सहना रंग सहना रंग जान कर सल्ला मोहल्ला में हल्ला रंग सोमारे कर सल्ला मोहल्ला में हल्ला सोम की अलीगण नाचंद कावत भंगना में अली गण नाचत कावत ना। वत हाथी घोड़ावत हादिया घोड़ा जन हादिया घोड़ा रतन जवाह जवाहर के करा मोहल्ला में हरिया सोमार गयो आयो पतल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो बची गयो आयो जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो बची गयो आयो पतल्या जी ने लला मोहल्ला में अल्ला तो बची गयो मोहल्ला यार चला मोहल्ला में अल्लाह को मची भती कोतल्या तो जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मसी गयो कोतल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो जग आया करते में जया जकिया करते जग आया करते भैया में तो सोमी गयो जय तल्ला नामी तिथि अरे माता यहाँ छोटे विश्व के बारे में नामी तिथि धन न चत्र घड़ी न पल्ला मोहल्ला में भल्ला धन्य छत घड़ी पल्ला मोहल्ला में धन धन के कई कई शरथ कौशन हादन को कौ चल्ला में अल्लाह चल तो मसी गय नारायण जन सकल धन्यवाद नारायण जन दन सकल धन्य जनता फल्ला मोहल्ला में हल्ला तो हाई मैगा भल्ला मोहल्ला में अल्लाह लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मसी गो मतल लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मसी गय राम जी प्रकट वे बधाई है बधाई है।, है राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई राम जी प्रकट वे बधाई है बधाई है ट भई बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है श्री राज भई बधाई है बधाई है श्री राम जनोत्सव बधाई की जय है ताराम आरती श्री रामायण जी की करने तलित की गावत सम्मात मुनि नारद बाली तुल ज्ञान विशारदन दारिदेव अनु सारद भरितवन दी रे भारति श्रीराणगजी गावत संवाद मुना गावत वेद पुराण हज तो सौलासंधन गोरस मुनिजन धन संगन गो तो सर्वत सारमत कवनी रामायण की गावत सतत शंभुवा संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि करू मज बखानी राग मुकुड़ के आर कि श्री रामायण दी के कलिमलहरणि विषय से शुभगति जुगती की। लन रोग तुलसी की भगभिया तुमसी आरती मायण दी सलित प्रिय